विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव पर प्रचलित यह ज्ञान यज्ञ इसमें उपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं आज चतुर्थ दिवस में हम लोग कठोर उपनिषद का विचार कर रहे हैं इसमें कल हम लोग विचार कर रहे थे वो आत्मतत्व तो शुद्ध मन के द्वारा ही यह प्राप्तव्य है अर्थात अर्था चित्त अगर वासना रहित तो नहीं है तो यह आत्मतत्व तो प्राप्त नहीं होगा ऐक्य का अनुभव नहीं होगा वही भेद का भान ही होगा इसलिए वासना रहित तो चित्त अर्थात तो दृढ़ वैराग्य वैराग्य है तब तो तभी ज्ञान होगा भगवान भाष्यकार ये बात कह रहे हैं विवेक चुड़ामणी में वैराग्य से फलम बोध बोध से ऊपर ही फलम वैराग्य है तो बोध होगा बोध अगर हम हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो हमको वैराग्य और बढ़ाना होगा प्रतिदिन विचार करना होगा कल के अपेक्षा आज हमें कुछ अधिक वैराग्य आया क्या हुआ क्या प्रारब्ध का वैग से तो भोग आएगा किंतु वो सबको जितने आवश्यक है उतने ही लेना है अपरिग्रह शास्त्र में बार बार कहा जाएगा तो इसलिए कभी कुछ प्राप्त होता है तो पहले विचार करना है ये हमको आवश्यक है लक्ष्य के दिशा में लेने के लिए अथवा नहीं है ये नित्य है अनित्य है किस दिशा में हमको लेगा विचार करके ग्रहण करना है नहीं कि जो प्राप्त होता है सब ग्रहण करेंगे तो हम लोग साधु हो गए हमारा तो एक ही कर्तव्य है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए इसलिए इस दिशा में अधिक महत्व रखना है नहीं तो कहते हैं मृत्यु हो स मृत्यु में गच्छती यह नाने वश्यति भेद बुद्धि होता रहेगा अगर हमारा चित्त संस्कारित नहीं हो गया है तो आगे हैं, इस आत्मतत्व का और स्वरूप कथन करते हैं कैसे इसकी उपलब्धि होती है कहाँ उपलब्धि होती है अंगुष्ठमा पुरुषो मध्य आत्मन ठतिशान भूतभव्य तीजुपसते एक तत्ष पुषा अंगुष्ठमा मध्य न विजुगुप्सते भूतभव्य यह, भूत यह मंत्र एक का कथन कर रहा है पुरुष पुरुष अर्थात तो बुद्धि उपाधिक हो कर के मध्य आत्मनितिष्ठति तिष्ठी आत्मनि अर्थात शरीर में बुद्धि उपाधिक होकर के यद्यपि यह व्यापक है चैतन्य सच्चिदानंद व्यापक है फिर भी बुद्धि उपाधिक होकर के यह आत्मा में विद्यमान रहता है आत्मा अर्थात शरीर शरीर को भी आत्मा कहा जाएगा शास्त्र में तीन प्रकार के आत्मा विचार होता है ये शरीर को कौन सा आत्मा कहा जाएगा मिथ्या, मिथ्या आत्मा तो ये मिथ्या आत्मा ये शरीर और वह शरीर में वो बुद्धि उपाधि होकर के बुद्धि उपाधि वाला होकर के विद्यमान रहता है और उसका परिमाण कहा जाता है अंगुष्ठ मात्र ये व्यापक परमात्मा ये अंगुष्ठ मात्र कहते हैं कि यह जो मनुष्य है इसका हृदय आकाश अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ ये जो कहते हैं तो मनुष्यों का हृदय परिमाण ये अंगुष्ठ मात्र है तो मनुष्य का हृदय में केवल परमात्मा है ना हाथी का हृदय में भी है सर्वत्र है तो फिर अंगुष्ठ मात्र कह दिया जाता है क्योंकि शास्त्र सब मनुष्यों के लिए है मनुष्य ये शास्त्र को अर्थात अध्ययन करके जान करके उसी अनुसार चलेंगे तो जो मनुष्यों को ग्रहण हो जाएगा तद अनुसार यहाँ कहा गया अंगुष्ठ मात्र पुरुष ये व्यास इसको कहते हैं हृदय अपेक्ष या तो मनुष्याधिकार्थ मनुष्यों का ही अधिकार है शास्त्र में इसलिए हृदय आकाश अंगुष्ठ मात्र है मनुष्यों का यहाँ कह दिया गया हृदय आकाश में बुद्धि बुद्धि और बुद्धि में यह अनुभव होता है जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है इसलिए इस पुरुष को अंगुष्ठ मात्र कहा गया तिष्ठती अर्थात शरीर में हृदयाकाश में अनुभव होता है और जो ये हृदयाकाश में प्रत्यगात्म रूपेण साक्षी रूपेण विद्यमान है जो शोधित तव पदार्थ रूपेण अनुभव होता है कहते हैं वही ईशान भूतभव्य वही जगदअधिष्ठान है भूत भव्य वर्तमान सभी पदार्थों का वही नियमन करने वाला है वही परमात्मा है जो प्रत्यगात्मा है वही व्यापक ब्रह्म परमात्मा है ये मंत्र ऐक्य का कथन कर रहा है इस प्रकार की जिसको अनुभव हो जाता है शोधित तम पदार्थ का अनुभव आगे तत्पदार्थ का अनुभव हो करके जिसको ऐक्य का ज्ञान होता है कहते हैं न ततो बीजगुप्त सतह फिर आगे और कुछ अपना रक्षा करने के लिए और उद्यम नहीं करेगा क्योंकि अपने से भिन्न कोई वास्तव पदार्थ अभी और है नहीं जिससे कि उसको कोई भय होने का संभावना है एक जो नचिकेता ने पूछा था यह जो कहा जाता है अंगुष्ठ मात्रपुरुष वही है भूतभव्य से ईशान जगदअधिष्ठान वही है तो इ, इसी को ही नचिकेता ने यह पूछा था आगे पुनः कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरी वधुमक ईशान भूतभवव्य सए आद्य सव एक वे तद अंगुष्ठ मात्र पुरुष तो जो हृदया काश में प्रत्यगात्मा है और ज्योति ज्योतिरिव कहते हैं ज्योति ज्योति अर्थात प्रकाश कहते हैं ज्योति तो अग्नि की भी ज्योति होती है कहते हैं अग्नि की जो ज्योति है उसके साथ धूम भी रहेगा अग्नि का ज्योति के साथ धूमो नहीं रहेगा रहेगा तो इसलिए कहते हैं कि वो अग्नि का ज्योति नहीं ले लेना है इसलिए कहते हैं अधूम प्रकाश मात्र चिन्ह मात्र है केवल प्रकाशचिन चिन्ह मात्र अर्थात वो स्थूल बाह्य ये सब अग्नि जैसा ज्योति नहीं है केवल प्रकाश रूप ही है और वही ईशानों, भूत भूतभव्य त्रिकाल में होने वाले जितने सारे पदार्थ सभी का ये नियामक है स एव अद्य आज भी वर्तमान वो सभी प्राणियों में विद्यमान है और स एव स्व आगे भी वही विद्यमान रहेगा अर्थात इससे भिन्न और कुछ भी पदार्थ है भी नहीं और आगे कभी होगा भी नहीं यही एकमात्र है जैसा कहते हैं ना रज्जू रज्जु ही एकमात्र है आज उसमें कोई सर्प देखा और कल माला देखेगा दंड ये जलधारा इत्यादि नाना पदार्थ किंतु जब रज्जू का ज्ञान हो गया कहते हैं रज्जु रज्जु ही रहेगी और नहीं कि उसमें वो सर्प दंड माला वो सब और दिखेंगे ऐसा नहीं रज्जु तो रज्जु ही है इससे भिन्न आज भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं होगा आगे बताते हैं यथोदक तो दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावती एवं धर्म पृथक पश्यु विधावती यथा दुर्गे वृष्ट उदक पर्वतेषु विधावती धर्म पृथक पश्य अनु विधावती दुर्गे दुर्गे अर्थात पर्वत का शिखर देश में ऊंचा देश में जब वर्षा वृष्टि होती है तब वो जल वही ऊंचा देश में रहेगा वो नीचे जो समतल भूमि रहेगा वहाँ तक वो प्रवाहित हो जाएगा चला जाएगा पर्वतु पर्वतु अर्थात जो निम्न प्रदेश उपत्यका कहते हैं समतल भाग वहाँ तक वो बह जाता है विधावती और जो जल जो प्रवाहित तो होगा कहते हैं कि वो सब बिखर जाएगा अगर वृष्टि थोड़ा कम हुआ है तो वो भूमि में ही वो सब लीन हो जाएंगे सब अलग अलग हो कर के लीन हो जाएंगे विधावती अर्थात भिन्न भिन्न होकर के सब नाश हो जाएंगे उनका जो जल का जो एक सत्ता प्रतीयमान हो रहा था और नहीं होगा सब तो भूमि में चला जाएगा इसी प्रकार के कहते हैं एवं धर्मान पृथक पश्यन धर्मान जीवान ये सब जो अन्य अन्य जीव को मानता है कि वो मेरे से भिन्न है वास्तविक तो भेद तो शरीर को लेकर के भेद होता है और ये भिन्न दिखने वाला शरीर में जो एक आत्मतत्व तो है उसको अनुभव नहीं करके शरीर को भिन्न मानना और न्यायायिक लोग जैसे कहते हैं जीवात्मा प्रतिशरीम भिन्नम कहते हैं तो इसी प्रकार की मानने लगता है उसमें तो एक भिन्न आत्मा है मैं तो एक भिन्न आत्मा हूँ इस प्रकार की मानने लगता है भेद अगर मानने लगा तो पुनः वही शरीर को ही प्राप्त करता रहेगा तान एवं अनुविधावती वही शरीर को ही प्राप्त करेगा क्योंकि शरीर को सत्य मान करके उसके आधार पर भेद स्वीकार करता है भेद स्वीकार करने से पुनः वही शरीर को प्राप्त करेगा ऐक्य ज्ञान नहीं हो रहा है तो पुनः पुनः जन्म प्राप्त करेगा ऐसे भेद कथन करने वाले कहते हैं बहुत सारे मतवाद होते हैं भेद कथन करने वाले और वेदांत तो का सबसे समीपवर्ती होता है ये सांख्य दर्शन वो लोग बाक़ी अर्थात जैसे वेदांत तो कहते हैं कि पुरुष शुद्ध है निष्क्रिय है निर्गुण है सांख्य वाले भी ऐसे ही कहते हैं पुष्कर पलाशवत निर्लेप पुष्कर पद्म पलाश पत्र पद्म पत्र जैसे जल में लिप्त नहीं हो जाता है इसी प्रकार की पुरुष भी उसी प्रकार है वो लोग मानते हैं थोड़ा अलग मानते हैं वो लोग प्रकृति को कहते हैं जो स्वतंत्र है नित्या है परिणामी है किंतु नित्या है वेदांति कहते हैं जो प्रकृति माया ये नित्या है इसका नाश हो जाएगा कब होगा ज्ञान होने से इस अंश में वो सांख्य और वेदांत तो थोड़ा अलग हो जाते हैं और सांख्य लोग कहेंगे कि पुरुष नाना है वेदांत तो कहेगा कि नहीं पुरुष जो चैतन्य रुचि है आत्मा है वो एक है वो कहेंगे नाना ये नाना कहने के लिए वो तर्क भी देंगे तो कहते हैं कि ये सब जो दिखता है जनन मरण करणान प्रतिनियम अयुगप प्रवृत्य पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्य आच तर्क भी देते हैं आप कहेंगे कि आत्मा पुरुष अगर एक होगा ये जो जनन मरण तो एक पुरुष है वो जब जन्म होगा तो सभी जन्म हो जाना चाहिए उसका मृत्यु होगी तो सभी मर जाना चाहिए इस प्रकार के कहते हैं उनका ये जो विचार है वो अधिक तर्क करने से नहीं रहेगा ये जन्म मरण ये चैतन्य का हो रहा है न शरीर का हो रहा है शरीर का तो वेदांति कह रहे हैं जिसका जन्म मरण आपको दिख रहा है उसको उधर ही रखिए ये पुरुष तक चैतन्य तो क्यों ले जाते हैं और करण आनंद कहते हैं कि एक का चक्षु अगर दिखने लगा तो सबकी नींद खुल जानी चाहिए सभी लोग देखना चाहिए और एक अगर भोजन करने लगा सभी के रसन इंद्रिय स्वाद ग्रहण करना चाहिए किंतु ऐसा तो नहीं होता है इसलिए करण भिन्न होने से पुरुष भिन्न मानना पड़ेगा जन्म मरण करण ये सब और अयुगपद प्रवृत्य एक ही की प्रवृत्ति होने लगी तो सभी के समान प्रवृत्ति हो जाएगी नहीं होती है ये प्रवृत्ति सब भिन्न भिन्न होता है और एक लोग कहते हैं जो क्रिया होती है क्रिया से पूर्व कृति प्रयत्न होगा और ये प्रयत्न कहाँ होगा नयायिक मत में आत्मा, आत्मा में तो ये प्रत्येक का क्रिया के अनुसार उसकी प्रवृत्ति आत्मा में होने वाली अलग अलग प्रयत्न होते हैं तो इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा ऐसे सांख्य लोग भी कहते हैं ना या एक लोग भी मानते हैं और त्रैगुणियाँ विपर्य आच्चय वह एक पुरुष कहेंगे तो सर्वत्र ही समान गुण दिखना चाहिए अगर वो पुरुष सात्विक है तो सभी जगत में सात्विक ही दिखना चाहिए किंतु कहीं कोई सात्विक दिखता है कोई राजसिक दिखता है कोई तामसिक दिखता है पशु पक्षी ये सब नाना गुण वाले दिखते हैं तो इतने सारे तर्क देते हैं कहते हैं कैसे पुरुष एक हो जाएगा इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम सांख्य लोग ऐसे तर्क देते हैं तो वेदांति कहते हैं कि ये सब भेद मानने से पुनः अर्थात उसी में सत्य बुद्धि उसी को ही प्राप्त करेगा शरीर भेद जैसे मानेगा कोई एक शरीर में फिर उसका शोभन बुद्धि होगी होने से मेरे को वो शरीर मिलना मिलना चाहिए कोई देवता शरीर में शोवन बुद्धि हो जाएगी तो कहेंगे वो प्राप्त होना चाहिए ब्रह्मलोक में शोवर्ण बुद्धि होगी तो फिर वो प्राप्त होना चाहिए पुनः वही जन्म मरण प्राप्त करता रहेगा तो इससे हमको अर्थात निवृत्त होना चाहिए तो फिर कैसे होने से निवृत्त होता है कहते जो ये भेद अनुभव नहीं करता ये उपाधिकृत शरीर बुद्धि इत्यादि को लेकर के भेदवान होता है जब विद्या होती है तब अविद्या नाश हो जाएगा अविद्या नाश हो जाएगा अविद्या का जो कार्य ये भ्रम भेदभा वो भी नाश हो जाएगा तो नाश हो जाने से विशुद्ध विज्ञान शुद्ध ज्ञानवान सर्वत्र ऐक्य अनुभव करेगा उसकी कैसी स्थिति आगे कहते हैं यथोदक शुद्धे शुद्धमासी भवति एवं आत्मा भवति गौतम हे गौतम यमराज संबोधन करते हैं नचिकेता को यहाँ शुद्धम उदक शुद्धे आत्मा भवति यथा शुद्धम उदकम् शुद्ध जल और हम उसको शुद्ध जल में मिला देंगे अगर अशुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाएंगे थोड़ा तो उसमें विकार दिखेगा किंतु बिल्कुल शुद्ध जल को गंगा जल को आप गंगा जल में मिला देंगे कहते हैं ताद्रिक भवती बिल्कुल तद्रुप ही हो जाएगा समान हो जाएगा एवं बीजानत मुने इस प्रकार की जो जानता है तम पदार्थ तत्पदार्थ ये एक ही है तो उसका आत्मा कहते हैं कि ये भेद रहित तो ऐक्य अनुभव करेगा सर्वत्र एक हुए उसको अर्थात तो मैं ही सर्वत्र हूँ इस प्रकार की बुद्धि होगी ये सुखदेव जी महाराज जी कहते है ना। हैं ना हेमन कार्यम हुतवह गतम हैम वेवेति वे क्षीरे क्षीर रस यथारसवांबू मध्ये समरसतयां पदम तत्पार्थे निस्त्री गुण्यथि विचर आगे को विधि को निषेधः निषेध हेमन कार्यम हुतव गुतवि त हेमन कार्य सुवर्ण कोई कई कटकुंडल कुछ माला इत्यादि है और हम उसको अग्नि में डालेंगे अब उसका वो नाम रूप रहेगा तो अगर हम कोई कुंडल है और उसको अग्नि में डालेंगे वो तो सुवर्ण नहीं हो जाएगा होता तो वह गतम हई मम बेटी अद्भत वो सुवर्ण ही हो गया उसका ये नाम रूप चला गया आगे कहते हैं क्षीर एक क्षीरम क्षीरम में हम क्षीर डाल देंगे तो ये दो अलग अलग होकर के रहेंगे नहीं रहेंगे रस रस तोयम तोय अर्थात जल में अम्बू जल डाल देंगे बिल्कुल एक रूप हो जाएगा एवं सर्व तम पद को तत्पदार्थ में जब लीन कर देंगे लीन कर देंगे अर्थात ये दोनों भेदभाव नहीं होगा वो एक ही ही पदार्थ है प्रस्तुत जब हो जाएगा कहते हैं निस्त्री गुण्य पथि विचरत ऐक्य अनुभव होने से कहते हैं आत्मा भगवती गौतम उसका जो आत्मा अनुभव होगा कहते हैं एकत्व अनुभव होगा वो मुनि मुनि अर्थात सर्व सर्वदा वही आत्मचिंतन ही करता रहेगा तो इस प्रकार की अर्थात जो शास्त्र वेद का विरुद्ध नाना जीववाद को ले करके केवल तर्क के आधार पर सिद्ध करके दूसरों को भी और विचलित कर देते हैं तो यहाँ महापुरुष लोग हमको कहते हैं कि वो सब केवल तर्क के आधार पर चलने वाले शास्त्र में नहीं चल करके वेदांत तो जो कहता है श्रुति जो कहती है श्रुति तो माता से भी अधिक हित है वो उसका तात्पर्य समझ करके एकत्व तो का ही अनुभव करना चाहिए अरे एकत्व तो अनुभव करने के लिए हमको ये साधन चतुष्ट दृढ़ होना है बार बार ये शास्त्र में आएगा वैराग्य दृढ़ होना है तो ही चाहिए तभी हमको भी ये अनुभव होगा कि वही एक ही तत्व है वही ब्रह्म तत्व प्रकारांतरण अन्य प्रकार से पुनः इसका कथन करते हैं हेत तत्व एक और उसी को खाली कहेंगे आप तो शुद्ध बुद्ध नित्य और सर्वव्यापी खाली ऐसे शब्द कहेंगे आप दो तीन बार सुनने के बाद कहेंगे अच्छा हाँ वो तो हम जानते हैं इसलिए कहते हैं अन्य प्रकार से फिर कहेंगे अन्य शब्द व्यवहार करेंगे अन्य तर्क देंगे तत्व तो किंतु वही है हमारी बुद्धि जैसे उसको निश्चय कर ले यह तत्व दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ अर्थात चित्त जब तक तो शुद्ध नहीं होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है श्रवण करते करते धीरे धीरे वैराग्य भी बढ़ता है चित्त रहित तो होता है ब्रह्माकार होता है चित्त आगे कहते हैं पूरा एकादश्यवक्र चेतस अनुष्ठा न शोच विमुक्श विमुच्यदश पूजा अवक्र चेत अनुष्ठा न शोच विमुक्श अजस्य अवक्र चेत अज अज अर्थात अजन्मा जिसकी ये जन्म मृत्यु इत्यादि कोई भाव विकार जिसमें नहीं है तो अज उस अवक्र चेतस अर्थात कोई कुटिल कुटिल अर्थात अविद्या विशिष्ट इस प्रकार की नहीं है तो नित्य एक रूप है जो वक्रचेत कुटिल अर्थात समान परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार कर जाना इसको कहा जाता है वक्र कुटिल चेत परिस्थिति समान है सामने में ये व्यक्ति है तो इस प्रकार कह देगा वो व्यक्ति है तो भिन्न प्रकार की कह देगा ये सब कुटिल चित्त वाला है कहते हैं कि ये जो परमात्मा रूप हो, कहते हैं कि वो अवक्र चेत एक रूप है सर्वदा एक रस है परिवर्तन नहीं हो जाएगा इस प्रकार की जो अज जन्म मृत्यु इत्यादि विक्रिया रहित और जो एक रस है एक रूप है उसका पूरा पूरा अर्थात जैसे कहते हैं दुर्ग गृह इत्यादि और परमात्मा का यह जो पूरा है परमात्मा हो गया पूर्व का स्वामी राजा जैसे होते हैं दुर्गा में इसी प्रकार की वो परमात्मा उनके पूरा ये पूर्व परमात्मा का पूरा कौन सा है कहते हैं ये शरीर है ये शरीर को क्यों पूरा कहा जाता है जैसे कोई नगर होता है वो नगर में कहते विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग होंगे और विभिन्न व्यापार भी वहाँ चलता रहेगा कहीं से कुछ परिवर्न परिवहन हो रहा है यहाँ से वहाँ सामान लिया जा रहा है कहीं कुछ बन रहा है इस प्रकार के इसी प्रकार के शरीर के अंदर में भी होता है यहाँ भी कार्य करने वाले बहुत सारे हैं कुछ है कि आपका जो भोजन किए उसको लेके सभी को समय पहुँचाएंगे और कुछ का काम है जो भोजन मिला उसी को पाक करके रस उत्पादन करेंगे जो रस उत्पादन करने का कार्य जिसको दिया गया वो परिवहन नहीं करेगा वो परिवहन करने वाले कोई भिन्न होगा कि सभी को अलग अलग कार्य दिया गया ये चक्षु जो कार्य करेगा श्रवण इंद्रिय वो कार्य नहीं करेगा जैसे नगर में होता है इसी प्रकार की ये शरीर रूपक पूर्व और ये शरीर रूपक पूर्व में एकादश द्वार है हम लोग गीता में कितने पढ़ते हैं नवद्वार पूरे देहि तो यहाँ और दो अधिक हैं नवद्वार सात तो हो गए शीर्षण्य अर्थात तो सिर में होने वाले दो चक्षु दो कर्ण दो नासिका और एक मुख ये हो गए सात और नाभि को मिला करके और वांछी अर्थात तो इंद्रिय और ये पायु मिला करके तीन हो गए सात तीन दस और एक है ब्रह्मरंद्र कहते हैं सुषमना नाड़ी का जो ऊर्धव प्रदेश है ऐसे एकादश द्वार यह होता है ये द्वार क्योंकि इसके द्वारा वो बाहर जा गया जीव बाहर जाएगा जैसी अपनी स्थिति है उसी मुताबिक वो द्वारों में जाएगा अगर उपासना इत्यादि किया है अर्थात निष्काम होकर के तब तो ब्रह्मरंध्र से जाएगा ब्रह्म प्राप्त करेगा अगर वो नहीं है तो अन्य किसी द्वार में जाएगा और ज्ञान हो गया कहते अनुष्ठाय न सोचती अनुष्ठाय अर्थात अनुष्ठान या अनुष्ठान अर्थात निधिध्यासन ज्ञान पूर्वक ध्यानम तो ये ज्ञान पूर्वक ध्यानम तो प्रथम ज्ञान होना चाहिए जिसका हम ध्यान कर रहे हैं अहम का ध्यान कर रहे हैं ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं उसका पहले हमको स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए हम शिव जी का ध्यान करते हैं गंगा जी का ध्यान करते हैं हमको पता है कि हाँ गंगा जी का विग्रह ऐसे ही है शिव जी का विग्रह ऐसे ही है हम ध्यान करते हैं तो इसी प्रकार की यहाँ जो परमात्मा तत्व का ज्ञान होने के बाद जो ध्यान निधिध्यासन कहा जाएगा न सोचती निधिध्यासन करके पुनः और वो दुख को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि उसका दर गमनागमन ही नहीं है न तस्य प्राणाउत्क्रामं थी इस प्रकार के कहा जाएगा यह व समवनियंत वो मुक्त हो गया विमुक्त विमुच्यते स्वभावतः वो कभी बद्ध नहीं हुआ है चिद्रूप जो हम वास्तव है हम स्वभावतः कभी बद्ध है ही नहीं अज्ञान से मान रहे थे अभी अनुष्ठान निधिध्यासन करके हमको निश्चय हो गया कि हम तो कभी बंधन में थे ही नहीं कहते विमुच्यते स्वभावतः मुक्त होकर के भी अविद्या से बद्ध मानता था अभी पुनः मुक्त हो गया तो यह जो स्वभावतः मुक्त था किंतु तो अविद्या से बद्ध अभी विद्या से अविद्या नाश होने से मुक्त हुआ ये प्राप्त की प्राप्ति कहा जाता है ना अप्राप्त की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति हम मुक्त हैं, खाली अज्ञान से मानते हैं कि हम बद्ध है शरीर मनोबुद्धि इत्यादि का तादात्म्य हमसे अगर छूटता नहीं तो मानते हैं बद्ध जो ये तादात्म्य से ऊपर हो गया कहते हैं पुनः नहीं करेगा विमुच्यते जिस के बारे में पूछा था वो यही है तो वो आत्मतत्व व्यापक तो है यद्यपि पूर्व में अनुभव होता है शरीर में हृदया काश में अनुभव होता है तो वस्तु तो, तो है तो व्यापक जो व्यापक होगा वो हृदय में भी रहेगा रहेगा तो एक जगह में दिखाया जाता है आगे कहते हैं ये व्यापक ये हम लोग जो गीता पढ़ते हैं तो उसमें दसम अध्याय दसम अध्याय का नाम क्या है विभूति योग उसमें भगवान कहते हैं कि इस पदार्थ में स्थावराणाम हिमालयः है वृक्षाणाम अश्वत्थ तो वेदाण इस प्रकार के कहते हैं विशेष में कहते हैं हम तो ये विशेष है ये विशेष है क्यों कहते हैं कि अभी चित्त इतना शुद्ध नहीं हुआ कि व्यापकों को ग्रहण करेगा तो अपना इष्ट हो अपना गुरु हो अपना आचार्य हो तो कहते हैं ये हमारे इसमें महत्व है ये हमारे पूज्य है वहीं पहले ग्रहण करवाएंगे आगे जाकर के क्या अध्याय है विश्वरूप अध्याय तो वहाँ क्या कहते हैं कहते जो सब देखता है सब मैं ही हूँ आगे जाके त्रयोदश अध्याय में कहेंगे ये सब जो देखता है वो नहीं इसका जो अधिष्ठान है वो मैं हूँ जो कि ये सब इंद्रिय ग्राह्य नहीं, नहीं होता है सद नहीं असद नहीं इस प्रकार की जो कह देते हैं तो क्रम से बोधन करवाया जाता है इसी प्रकार के यहाँ पहले कहे अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो शरीर में है यहाँ कहते हैं पूर्व एकादश द्वार तो वो शरीर में होता है आगे कहेंगे वही व्यापक तत्व तो है धीरे धीरे ये शास्त्र हमको हमारे परिच्छिन्न बुद्धि के अनुसार उपदेश करते हैं आगे धीरे धीरे हमको परिच्छेद रहित वो तत्व व्यापक तत्व का अनुभव करवाते हैं आगे मंत्र में वो व्यापक ईश्वर का परमात्मा का व्यापकता कहते हैं हंस शुचिष् वसुरअरक्षसदोताेदीषद् अतिथिर्दुरोण् नृषद वरसद ऋतसद व्योम सद्जा गोजा ऋतजा अदृजा ऋत बृहत हंस हंस अर्थात हंती गति हंस रूपेण वही परमात्मा अंतरिक्ष में चलते हैं शुचि सद अर्थात देवलोक अंतरिक्ष अंतरक्ष देवलोक तो दिवलोक ये पवित्र है तो उस दिवलोक में सीधति सीधति अर्थात प्रकाशति प्रकाशते शुचि जो सूर्य जो कि दिवलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं और वो सर्वदा चलने वाले ईशावासीय उपनिषद हम लोग देख रहे थे एक और और आगे वसु अंतरिक्ष सद वही परमात्मा बसु बसु अर्थात वासयती सबको अपने में स्थान देते हैं सभी का अधिष्ठान बन करके वही परमात्मा है सभी को वास देते हैं इसलिए वसु और सभी को वास देने वाला ये वायु है अंतरिक्ष में चलता है तो वही परमात्मा वायु रूपेण अंतरिक्ष में प्रकाशित तो हो रहा है प्रतीत तो हो रहा है इसलिए वसु अंतरिक्ष सत आगे कहते हैं होता वेदी होता शब्द अग्निर अग्निर्वे होता ऐसे शास्त्र में कहा गया तो होता शब्द से यहाँ अग्नि को कहा जाता है और ये अग्नि कहाँ कहते हैं वेदी वेदी में वो उपलब्ध होता है जब कर्म होता है वेदी में अग्नि आगे कहा जाता है अतिथि दूरोण सद दूरण अर्थात कलश कलस में प्रति तो होता है अतिथि अर्थात सोम जब कर्म करते हैं सोम शवन अर्थात सोमलता से रस निकालते हैं और उसको कलस में रखते हैं उसको दूरोण शब्द से कहा जाता है तो कलश में यह सोम तो उपलब्ध होता है अथवा अतिथि जो गृह में आते हैं ब्राह्मण इत्यादि तो वो सब दूरण शब्द का अर्थ है गृह तो गृह में अतिथि ये प्रकाशमान होते हैं अर्थात तो सम्माननीय होते हैं आगे नृषद निषद अर्थात नृषु सीधति नृषद अर्थात मनुष्य में भी यही परमात्मा प्रकाशित तो होते हैं पूर्व में हम लोग देखे थे अंगुष्ठ मात्र पुरुष और बरसद वर बर अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ अर्थात देवता इत्यादि योनी श्रेष्ठ होते हैं तो वो देवताओं में भी यही परमात्मा प्रकाशमान हो रहे हैं विद्यमान है ऋतसद ऋतम अर्थात तो सत्यम अर्थवा जो यज्ञ आदि क्रिया उसको भी ऋतम कहा जाता है क्योंकि उसका फलम तो कर्म का फल निश्चय होता है निश्चित प्राप्त होगा तो ये जो सत्य अथवा ये जो यज्ञ कर्म उसमें भी वही परमात्मा विद्यमान रहते हैं आगे व्योम सद व्योम आकाश आकाश में भी वही परमात्मा विद्यमान है आगे अब्जा अब, अब अर्थात जल अबसु जायते इति अब्जा वो भी वही परमात्मा है जल में उत्पन्न होने वाले ये शंख सुक्ति बाकी सब जो मत्स्य इत्यादि होते हैं वो भी वही परमात्मा का रूप है आगे गोजा गो शब्द गो का अर्थ पृथ्वी पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला ब्रीही आबादी शस्य वनस्पति ये सब जितने हैं वो भी सब परमात्मा का ही रूप है आगे ऋतजा ऋत अर्थात यज्ञ का यज्ञ को ऋत कहा गया तो यज्ञ का जो अंग है वो सबका ऋतजा कहा जाता है यज्ञ का अंग अर्थात जो एक एक उसका कार्य है जैसे कोई दर्श पूर्णमाशक कर्म किया जा रहा है दर्श में उसमें घृत हवन करना है तो आपको घृत उपभृत नामक पात्र से ला करके आगे जूहू नामक पात्र में रखना होगा इसको कहते हैं घृतानयन क्रिया तो ये क्रिया यज्ञ का अंग है ये सबको यहाँ ऋतजा शब्द से कहा जाता है अद्रिजा अद्रि शब्द अद्रि का अर्थ पर्वत पर्वत से किसकी उत्पत्ति होती है नदी तो कहते हैं अद्रिजा पर्वत से नदी रूपेण जो बहते हैं कहते हैं वो भी वही परमात्मा ही है इसलिए जब हम लोग कहते हैं कि गंगा जी ये देवी है तो ये परमात्मा का ही रूप है जो लोग ये सब को नहीं समझते हैं व्यापक चैतन्य को वो कहेंगे ये लोग क्या जड़ को ये सब देवता मान कर के पूजा करते हैं ये बुद्धि सब तो जड़ बुद्धि है वास्तविक नहीं समझने वाले तत्व को तो जड़ बुद्धि होने से ही इस प्रकार के तत्वों को जानने वालों को जड़ कह देते हैं ले हमारे शास्त्र हमारे परंपरा, हमारा सभ्यता ये सिखाता है सर्वत्र वही चैतन्य को अनुभव करें तो गीता में जो दसम अध्याय में कह दिया गया सर्वत्र वही चैतन्य का अनुभव करें अश्वत्थ वृक्षों की भी हम पूजा करते हैं गंगा जी को पूजा करते हैं हिमालय को पूजा करते हैं सर्वत्र चिद रूप का अनुभव करें ये सब अगर करेंगे तो धीरे धीरे हमको सर्वत्र वही चैतन्य का अनुभव होगा ये सब मार्ग है और सर्वात्मा ये परमात्मा ही सभी रूप में विद्यमान है तो होने पर भी नाम रूप से अतीत है सत्य है बृहत अर्थात है, सभी का कारण है सभी का अधिष्ठान है इसलिए बृहत इसलिए ब्रह्म शब्द ये धातु ब्रह्म शब्द में धातु है ब्रिही वृद्ध तो बृहत्वाद ब्रह्मण्वात वा बृहत्वाद सबसे व्यापक है ये ब्रह्मा और ब्रह्मणत्वात अर्थात जो वर्धन करवाता है जितने सारे चेतन पदार्थ है वो सब के वृद्धि होती है ये कौन करवाता है कहते हैं कि चेतन पदार्थ तो उसमें से कुछ एक चीज़ चला जाता है फिर और उसकी वृद्धि नहीं होती है सड़ जाता है तो क्या चला गया कहते हैं वही परमात्मा यह बृहत है सभी का कारण है इस प्रकार से इस मंत्र में वही परमात्मा नाना रूप में विद्यमान है व्यापक है ये कहा गया इस प्रकार की दृष्टि करने के लिए और भी परमात्मा का कार्य दिखाते हैं ऊर्धं प्राणमुन्नयतपान प्रत्यग्यति मध्यवामनम आसीन विश्व देवा उपासणर्ध उन्नयती अपानं प्रत्यग मध्ये मध्यवामनम आसीन विश्व देवा <collaborate Hungary> को ऊपर की दिशा में लेता है को नीचे की दिशा में ओ अश्यति अशु क्षेपणे अपान वायु को नीचे की दिशा में फेंकता है अर्थात तभी हमारा साँस अंदर जाता है अपान वायु के चलते और बाहर निकलता है निश्वास ये वायु यह कौन करता है कहते हैं वही परमात्मा ही करते हैं तो जब इस शरीर से वो जीव जो कि परमात्मा का परमात्मा रूप है वो जो चला जाता है फिर प्राण अपान और चलते हैं शरीर में नहीं चलेगा जो होने पर यह प्राण अपान चलते हैं वो कौन है कहते हैं मध्य वामनम आसीनम मध्य शरीर का मध्य भाग में जो हृदय पुंडरिका हृदय कमल है हृदय हृदय में जो बुद्धि है वो बुद्धि में आसीन अर्थात तो बुद्धि में अभिव्यक्त होते हैं परमात्मा बुद्धि में ही अर्थात जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब वो परमा अनुभव होते हैं है। ब्रह्माकार वृत्ति और घटाकार वृत्ति ये दोनों वृत्ति ही है जैसे मान लीजिए अभी ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास होगा और घटाकार वृत्ति में चिदाभास होगा तो दोनों होगा अगर हमको चिदाभास जो चीज चैतन्य का आभास है उसी का हमको ज्ञान करना है तो हमको घटाकार वृत्ति में भी चिदाभास है वही हमको अनुभव हो जाना चाहिए क्योंकि यह जो चिदाभास हो रहा है चैतन्य का आभास हो रहा है दृष्टान्त जैसे सामने में दर्पण है और दर्पण के सामने आप खड़े हैं और दर्पण में आपका मुख भी है और उसके साथ और 20-25 पदार्थ का भी प्रतिबिंबन हो रहा है तो कितना स्पष्टता के साथ मुख का ग्रहण हो जाएगा कहीं तो कहेंगे इतना छोटा हो जाएगा कहीं किसी का मतलब नीचे दब भी जाएगा इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा किंतु जब ऐसा होगा कि दर्पण के सामने केवल आप ही खड़े हैं आपका मुख का ही प्रतिबिंबन दर्पण में हो रहा है तब तो कितना स्पष्ट ज्ञान होगा इसी प्रकार की जिस समय में बुद्धि में घटा बुद्धि घटाकार कारित तो होती है अर्थात तो घटाकार वृत्ति हुई उस समय में भी उस घटाकार वृत्ति में आप ही प्रतिबिंबित तो हो रहे हैं आप तो साक्षी हैं, ये घटाकार वृत्ति को कौन जान रहा है कहते हैं आप ही तो जान रहे हैं तो घटाकार वृत्ति में भी आप प्रतिबिंबित तो हो रहे हैं किंतु उस समय में घटता प्राधान्य हो जाने से हम अपना प्रतिबिंब को देखकर के निश्चय नहीं करते जैसे कहते हैं कि दर्पण में अपना मुख भी है और कोई बहुत बड़ा प्रकाश भी है उस दर्पण में तो जैसे चक्षु कहते हैं ना हो जाता है नहीं देख पाएगा इसी प्रकार के ये बाह्य पदार्थ में महत्व बुद्धि होने से तो अपना प्रतिबिंब भी दिख रहा है बुद्धि में साक्षी का किंतु घट भी दिख रहा है और घट में महत्व बुद्धि है वही पहले दिख जाएगा तो जब किंतु अगर घटाकार वृत्ति नहीं हुई दर्पण में और किसी चीज़ का प्रतिबिंबन नहीं है केवल मुख का है इसी प्रकार की सारे उद्यम वही है कि घटाकार वृत्ति को हटाइए चित्त निर्विषय हो जाए तो निर्विषय होने से पुनः अनुभव होगा वही बुद्धि में जो वृत्ति होते हैं विषयाकार उसको निर्विषयाकार करना है इसलिए हम लोग बार बार विचार करते हैं सर्वदा अहम चिंतन करें अर्थात जहाँ भी प्रणाम करते हैं दिन में दस प्रणाम तो हम करते ही हैं तो इसलिए सर्वदा अहम चिंतन करें किसी को भी प्रणाम कर दे तो अहम ये कोई हानि बात नहीं है ये वेदांत का विचार है सर्वदा अहम चिंतन होगा संस्कार बढ़ेगा धीरे धीरे बुद्धि में ही अभिव्यक्त होते हैं इसलिए कहा जाता है मध्य वामनम आसिनम बामन प्र द्वितिया दे क्योंकि देवा उपासते वामन वामन अर्थात बामन शब्द का अर्थ वननीयम संभजनियम उपास्य जो उपास्य है उसको बामन कहा जाता है हम लोग पुराण में पढ़ते हैं वामन भगवान विष्णु का ही अवतार है ये सब तत्व तो यही है मध्य वामनम आसिनम सर्वे देवा उपासते तो वहाँ पुराण में कहा जाएगा ओ भगवान विष्णु वो अभी वाहन अवतार लेकर के गए क्या करने के लिए कहते हैं बलि जो कि त्रिभुवन का स्वामी था सब इन्ही को समर्पण कर दिया ये वामन कौन है कहते हैं ये परमात्मा है और ये बलि कौन है कहते हैं जो बलि देता है अर्थात जो इंद्रिय इंद्रिय लगा करके सारे भोग वामन को ही देते हैं ये वामन कौन है कहते हैं वही साक्षी परमात्मा ये उपनिषद का बात पुराण में अन्य अन्य रूपण सब आख्यायी कथा इस माध्यम से कहा जाता है मध्य में शरीर का हृदय हृदयाकाश में वही परमात्मा अनुभव होते हैं और सारे देवा देवा अर्थात इंद्रियाणी चक्षुरादि इंद्रियाणी इन्हीं को इसी साक्षी को उपासना करते हैं बलि अर्थात तो उसी के लिए सारे उपहार लेकर के देते हैं विषय ग्रहण करके जैसे राजा को लेकर के कर उपहार इत्यादि देना ये सब जैसे प्रजाओं का विशेष करके वैश्यों का वैश्यों का यही कार्य है कि राजा को उपहार देना और धन देना ताकि राजा अपना राज्य शासन कर पाए अस्य अस्रिश्र विसंस विसृंस अनुसार है अस्य मानस्य विश्रंस अस्रंसम विमुच्य मानस्य मानस किमिशिष्यते तद अस्य शरीरस्थस दे विश्रषम से देहाद विमुच्य मन से अतः किं परिशिष्यते अर्थात यह जो देही है जो शरीरस्थ शरीर में विद्यमान है हृदय पुंडरी का हृदय आकाश में जो विद्यमान है विसृंगसमान जब वो शरीर छोड़ करके जब चला जाता है विसृंसमान से उसका अर्थ हो गया देहाद विमुच्य मन जब वो देह से चला जाता है देह को छोड़ करके चला जाता है जब देही देह को छोड़ करके चला जाएगा तब वो देह और पूज्य स्पृश्य रहेगा ना अस्पृश्य कहेंगे तब तो तक तो कहेंगे नहीं नहीं अब तो गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा और अगर आप सस्नेह अस्थि को स्पर्श किए कहते हैं आपको सब अस्त्र स्नान करना पड़ेगा इसलिए हम लोग भी जब जाते हैं किसी महात्मा को जल समाधि देने के लिए फिर जब आते हैं कहते हैं पूरा वस्त्र के साथ सब धो करके आना है नहीं कि इतने तो सूखा है वो तो चलेगा वो नहीं अगर आप स्वेटर पहने कुछ भी पहने कहते हैं सब को धो करके ही आना पड़ेगा क्या चला जाता है ये शरीर से कहते हैं कि देही वही वास्तविक तत्व है वो जब शरीर से चला जाता है कहते हैं कि मात्र परिशिष्य इस देह में ये जो कार्यकरण संगात है इसमें और फिर क्या रह जाएगा कहते हैं ये सब चले जाएँगे छोड़ करके सब अर्थात ये अस्पृश्य ही हो जाएगा जैसे कहते हैं ना कोई नगर में राजा है कुछ आक्रमण इत्यादि हुआ अगर राजा चला गया तो उसके पीछे वो प्रजा भी चलने लगेंगे जैसे पूर्व स्वामी जाने से पूर्ववासी लोग साथ साथ चल लेते हैं अगे इसी अर्थात परमात्मा का विद्यमानता से ही ये शरीर की अर्थात व्यवहार क्षमता ये शरीर में बाकी सब जो कुछ व्यापार हो रहे हैं पूज्य हो चाहे कुछ भी हो जब वो परमात्मा विद्यमान है प्रत्येगात्म रूपेण शरीर में जब चले जाते हैं ये सब अर्थात घृणा का विषय हो जाता है आगे दिखाते हैं न प्राणेन नपानन मर्त्यो जीवति कचन इतरेण इतरे तो जीवती यस्वपाश्रित कर्त्य प्राणेन अप न प्राणेन न अने जीवती इतरेण तो जीवती यस्त कोई भी मर्त्य मर्त्यर्था तो मरणधर्म जिसको मृत्यु होता है जो मानता है ऐसा प्राण अपान के द्वारा वह जीवित नहीं रहता है अन्य कुछ पदार्थ है जिसके चलते वह जीव जीवित रहता है क्यों तृतीय मंत्र में कहा गया था ऊर्धव प्राण उन्नयती प्रत्यगस्यति और कोई है जो कि प्राण अपान को ये चलाने वाला तो उसके चलते यह अर्थात जीव की स्थिति है प्राण और अपान यही दोनों से जीव जीवन धारण नहीं करता वास्तविक जीव जो वास्तव स्वरूप है उसी का ही चलते अर्थात तो चिद है तभी आभास है आभास है तभी प्राणापान होगा तो यह जो आभास है वो आभास प्राणापान के चलते नहीं रहता है वो तो चिद के चलते उसकी स्थिति इसलिए कहते हैं इतर न तो जीवंती ही जो प्राणी है प्राणी अर्थात जो शरीर में तादात्म्य मानते हैं तो चिदाभास रूपे सारे व्यवहार क्षम होते हैं तो इनका वास्तव सत्य वास्तव स्वरूप चिद ही होता है इसलिए चिद्ध के चलते इनकी सत्ता प्राण के चलते सत्ता नहीं है जीव प्राण धारण है तो प्राण का अर्थात नियमन करता है इसलिए जीव हो गया कहते नहीं दूसरे के चलते जीव का सत्ता और वो जीव जो होता है वो ये प्राण अपान यह शरीर ये इंद्रिय ये सब से भिन्न होता है ये जो प्राण अपान शरीर इंद्रिय ये सब सावयवना ना निरवयव सावयव ये सब मिलकर के कार्य करते हैं प्राण इंद्रिय शरीर सब मिलकर के कार्य करते हैं जो मिलकर के कार्य करते हैं वो सब किसी दूसरों के लिए कार्य करते हैं मिलकर के कार्य करने वालों को कहा जाता है संघात सहतः हुए हैं जो संहत हुआ है किसी दूसरे के लिए जैसे ये कहते हैं ये घर बना हुआ है इसमें ये स्तंभ है वो छात है बाकी ईटा है वो सब खिड़की है दरवाजा है वो सब किसके लिए है कहते हैं वो सब उनके लिए है कहते हैं हम लोग के लिए है तो स्वामी के लिए ये सब होते हैं जो भी मिले हुए कुछ करते हैं वो कुछ दूसरों के लिए मिलने वाले पदार्थ वो सब पदार्थ होते हैं संघात परार्थत्वात तो ये सब जो इंद्रिय शरीर इत्यादि होते हैं ये संघात है कार्य करना संघात कहते तो ये सब परार्थ है तो अन्य कोई है वो कौन है कहते है वो भी परार्थ होगा तो क्या दोष होगा अनवस्था इसलिए वो तो स्वार्थ है वो किसी दूसरे के लिए वो नहीं है वो स्वतंत्र है वही वास्तविक यह प्राण अपान को करवाता है जीव का स्वरूप वही है यस् उसी जो चिद्रूप उस्में ऐतौत प्राणपनौ उपाश्रित प्राणपानन भी उसी चिद्रूप में आश्रित हतईद प्रवक्षा गुह्यंग ब्रह्म सनातन यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम विखते हंत हंतईदानी तुमको वो सनातन ब्रह्म जिसका ज्ञान से संसार का ऊपर हो जाता है वो प्रवक्ष्यामी कहूँगा और जिसका ज्ञान होने से संसार का ऊपर हो जाता है और ज्ञान नहीं होने से कहते मरणम प्राप्य मरण को प्राप्त करता है पुनः शरीर ग्रहण करेगा जिसका ज्ञान होने से शरीर से मुक्त हो जाता है पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है और ज्ञान नहीं हुआ तो पुनः शरीर ग्रहण करता है वो मैं आपको पुनः कहता हूँ जो शरीर को प्राप्त करने वाले उनके कैसे शरीर को प्राप्त करते हैं बताते हैं योनि मने प्रपद्यंते शरीरवाय देन स्थाणु मन अनुसंग यहाँ यथाश्रुत योनिम् प्रपद्यन्ते शरीरवाय योनि प्रपद्यंते यथा कर्म यथा यथाश्रुत अन्य अज्ञानी लोग देही न देह में तादात में करने वाले मैं देह हूं इस प्रकार की मानने वाले तो देह का मृत्यु के साथ मैं भी मर जाऊंगा इस प्रकार मानते हैं तो यह देह का मृत्यु होने के बाद पुनः देह को प्राप्त करेंगे क्योंकि मैं देह हूं ऐसा ही बुद्धि है उनका योनिम प्रपद्यंत शरीरत्वाय शरीर ग्रहण करेंगे तो योनि को प्राप्त करेंगे योनि अर्थात शुक्र स्वर्णित तो इसका मिश्रण आगे गर्भ में स्थिति वो सबको प्राप्त करेंगे पुनः वही गर्भ प्राप्त करेंगे और दूसरे कुछ यह शुक्र सुनिता मिश्रण गर्भवास तो नहीं करेंगे किंतु वृक्ष आदि योनि को प्राप्त करेंगे बहुत अगर शरीर से पाप करता है तो वृक्ष आदि स्थावर को प्राप्त करेंगे स्थानुम अन्य अनुसंगयती अनुसमय यंती अर्थात यंती में क्या धातु हैं इनगत तो यंती शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा गछंती गुना गति अनुगछति अर्थात तो स्थाणुभाव को भी प्राप्त कर जाएंगे अनुगछन पश्चात गच्छंती किसके पश्चात कहते हैं यथाकर्म यथाश्रुतम जैसा कर्म किया है इसी प्रकार की शरीर प्राप्त करेगा यथाश्रुतम श्रुतम उपासना जैसे कर्म उपासना किया है उसी प्रकार की आगे शरीर प्राप्त होगा जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है वो हमारे ही कर्म उपासना का फल है यश सूप्तेषु कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः निर्मीमाण सुक्रं शुक्र तदेवा तदेवामृत तस्मिन् लोकाह है सर्वे तदुना कशन एतदेत यतेषु जागृति सुखतेशु या ऐसा जागृती जब हम स्वप्न में जाते हैं तब कौन काम नहीं करता मन काम नहीं करता स्वप्न में करता है तो स्वप्न में क्या पदार्थ और कार्य नहीं कर पाते हैं इंद्रिय कार्य नहीं करते स्वप्नों में इंद्रिय रहेंगे अथवा नहीं, रहें नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे तो इंद्रिय स्थूल शरीर का अंश है ना सूक्ष्म शरीर का अंश है सूक्ष्म शरीर स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा नहीं रहेगा रहेगा अगर स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा तो फिर इंद्रिय उलीन हो जाएंगे उलीन नहीं होंगे तो इंद्रिय स्वप्न में रहेंगे किंतु कार्य नहीं कर पाएंगे क्यों इंद्रियो को कार्य करने के लिए गोलोक चाहिए और गोलोक स्थूल शरीर का है ना सूक्ष्म शरीर का है स्थूल शरीर का तो सूक्ष्म जब स्वप्नों में जाते हैं तो स्थूल शरीर नहीं रहता है नहीं रहने से गोलोकर नहीं रहा तो गोलोक नहीं रहने से इंद्रिय कार्य नहीं कर पाते स्तब्ध होकर के चुप रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे किंतु स्वप्नों में भी हम देखते हैं चलते हैं खाते हैं सब कुछ करते हैं वो जब इंद्रिय ये जागृत इंद्रिय है वो सब नहीं है वो प्रातिभाषी का इंद्रिय सुप्तेशु अर्थात इंद्रियसु सुप्तेशु जब स्वप्न अवस्था में जाता है इंद्रिय सुप्त हो जाते हैं सुप्त अर्थात कार्यक्षम नहीं होते हैं कार्य नहीं कर पाते हैं गोलों अभाव होने से और जो किंतु उस समय में रह करके जागृति जागृति अर्थात वो विद्यमान रहता है वो पुरुष कह कर, रह करके क्या करता है कहते हैं कामम कामम निर्मिमाण वो पुरुष कामम कामम निर्मिमाण जो जो उसका विषय संस्कार पड़ा हुआ है उसी के अनुसार अविद्यावृत्ति होती है स्वप्न शोपन में स्वप्नो अविद्यावृत्ति वो परमातृवृत्ति नहीं है अविद्यावृत्ति तो अपना संस्कार के अनुसार कामम कामम निर्मिमाण है जागृत अवस्था में बहुत जिसको जो वासना अगर है और किंतु जागृत अवस्था में वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है सब स्वप्नों में देखेगा कहते ना घरद्वार छोड़ दिया साधु हो गया किंतु रसगुल्ला खाने में मन है गया कहीं एकांत में ध्यान करने के लिए सब बड़ा बड़ा रसोला देखेगा तो कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण जैसे वासना है ऐसा सब फिर बनाएगा कौन बनाएगा कहीं दृष्टा वो सब देखेगा फिर उस समय में उसको कोई प्रतिबंधक नहीं है जैसा इच्छा ऐसा बनाएगा और देखेगा तो जो यह पुरुष है ये सब सृष्टि करके अपना देखता है अनुभव करता है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते वही शुक्र शुद्ध अविद्यात माया रहित और वही अमृत अमृत अविनाशी जो साक्षी है वो अविनाशी उसी को अमृत कहा गया और उसी साक्षी जो चिद तत्व हुआ उसी में लोका सर्वे श्रिता है ये जो चौदह भुवन उसी में ही सब कल्पित है आश्रित है तदु तो नात्य क्वेश्चन वही अधिष्ठान सद्रुप है और अधिष्ठान को अध्यस्त कभी भी अतिक्रमण नहीं कर जाएगा रज्जु एक जगह में पड़ी हुई है और सर्प अन्यत्र दिख जाएगा नहीं होगा अधिष्ठानों को उत्पत्ति स्थिति लय तीनों काल में यह जो सब आश्रित पदार्थ अध्यस्थ पदार्थ वो अधिष्ठान का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं ए तद व्य यही जो अधिष्ठान तत्व है जो स्वप्न का दृष्टा है वो शुद्ध ब्रह्म इसी के बारे में है नचिकता आपने पूछे थे इसका व्यापकता बताते हैं आगे व्यापक होने पर भी उपाधि विशिष्ट होकर के तत्द नाम रूपेण भान होता है भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो अग्निर्यथको भुवन रूपं ूप प्रतिपो बभूव एक प्रतिपो भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो प्रतिपो अग्नि अर्थ व्यापक है पूरा भुवन में सर्वत्र विद्यमान है भुवनम प्रविष्ट इस इस्लोक में सर्वत्र विद्यमान है होने पर भी सर्वत्र इसका अभिव्यक्ति नहीं हो जाती है जो दाह्य पदार्थ उपलब्ध होता है तब दाह्य पदार्थ में ही अग्नि का अभि अग्नि की अभिव्यक्ति होती है और दाह्य पदार्थ अगर तीन कोणा वाला है त्रिकोणाकार है अग्नि की जो अभिव्यक्ति होगी वो क्या अन्य आकार दिखेगा तो कहते हैं कि प्रतिरूपो बहू जैसे उपाधि का आकृति है दाह्य पदार्थ की आकृति है अग्नि भी तदाकार हो कर के दिखेगा इसी प्रकार की सर्वभूतांतरात्मा एक सभी भूतों का अंतरात्मा जो चिद्रूप है सच्चिदानंद वो एक ही है किंतु रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च अगर परमात्मा एक ही है सांख्य लोग कहेंगे फिर तो सर्वत्र तो ये त्रिकोण या विपर्य ये नहीं होना चाहिए एक ही दिखना चाहिए तो श्रुति कहती है रूपम रूपम प्रतिरूप बपू रूप अर्थात उपाधि बुद्धि ये बुद्धि उपाधि जैसे है वो परमात्मा तत्त्व तत रूप होकर के अनुभूत होंगे तो दर्पण जैसे जैसे है एक ही सूर्य होने पर भी प्रतिबिंब अलग अलग रूपों से दिखेगा जैसे सूर्य ये नाना जलपात्र में जलपात्र बड़ा है तो सूर्य भी बड़ा दिखेंगे प्रतिबिंब बड़ा दिखेंगे बिंब वास्तविक एक रूप होने पर भी प्रतिरिम प्रतिबिंब उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न दिखेगा किंतु बिंब अपना स्वरूप से तो अभिक्रिया है निष्क्रिय है एक रूप है इसी को दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं को भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिपो बभूव एकथा सर्वभूतांतरात्माप रूपम प्रतिरूपो, प्रतिरूपो वह यथा एको वायु भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव ये वायु प्राण रूपेण सभी प्राणी में विद्यमान है तो एक हाथी जितना श्वास प्रश्वास लेता है कि बिल्ली उतना लेगी नहीं लेगी तो कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो वह ये जैसे जैसे उपाधि है शरीर है उसी मुताबिक यह वायु भी अथा प्राण जो गति होती है वो भी उसी मुताबिक होगा अधिक कम होगा जैसे जैसे उपाधि है उसी प्रकार की वो भी होगा तो इसका अर्थ नहीं कि वायु का कुछ घट गया अथवा बढ़ गया वो तो व्यापक है इसी प्रकार की एकश तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्च इसी प्रकार की जो सच्चिदानंद आत्म तत्व है वो उपाधि को लेकर के नाना रूपों से दिख रहा है उपाधि में भी है और उपाधि का बाहर में भी है व्यापक है वो जो परमात्मा है वो सर्वदा अलिप्त है किसी में लिप्त नहीं होता है असंगो ही अयम पुरुषः इस प्रकार के वृहदारण्य में कहते हैं इसी को यहाँ भी दिखा रहे हैं सूर्यो यथा सर्वोक चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषर्बाह्योषे एक सर्वूता न लिप्यते लोकदुखन बाह्य यहाँ सर्वोक चक्षुर्चाक्षुषर्बाह्योषैरन लिप्यते सूर्य दो कार्य करते हैं सर्वलोकस्य चक्षु सभी लोकलोक लो प्राणी सभी प्राणियों का ये चक्षु चक्षु अर्थात चक्षु का अनुग्राहक देवता कौन है सूर्य है तो सूर्य एक कार्य करते हैं कि हमारा चक्षु इंद्रिय को अनुग्रह करते हैं वो रूप ग्रहण करने के लिए और अंधकार है तो हम रूप ग्रहण कर लेंगे नहीं करेंगे ये प्रकाश भी कौन देता है ये बिजली का बात भूल जाइए तो प्रकाश कौन देगा सूर्य देंगे तो यह जो प्रकाश देना वो बाह्य पदार्थों को प्रकाशित तो करते हैं वही सूर्य किरणों के माध्यम से बाह्य द्रव्य को भी प्रकाश करते हैं और अनुग्राहूपेण हमारे इंद्रियों को सामर्थ्य भी देते हैं दो कार्य करते हैं तो अगर दो कार्य करते हैं तो सूर्य ये दो चीज में लिप्त हो जाना चाहिए तो सूर्य जो प्रकाशित करते हैं गंगा जी को भी प्रकाशित करते हैं नाली को भी प्रकाशित करते हैं ये बाह्य द्रव्य से सूर्य क्या दूषित हो जाते हैं नहीं होते हैं और सूर्य हमारा इंद्रियों को सामर्थ्य देते हैं हम चाहे शिव जी का दर्शन करें और हम चाहे कोई नग्न चित्र का दर्शन करें उससे क्या अनुग्रह का सूर्य देवता दूषित तो हो जाएंगे नहीं होंगे तो दो चीज़ यहाँ कहा जा रहा है सूर्य सर्वलोकस्य चक्षुर किंतु किन्दु चाक्षुष और बाह्य दोषेर न लिप्यते दृष्टाओं का चाक्षुष ज्ञान से जो दृष्टा को पाप पुण्य होता है सूर्य उसमें लिपता नहीं होते हैं और बाह्य दोषे बाह्य वस्तुओं को भी सूर्य प्रकाश करते हैं वो सब दोष से सूर्य भगवान लिप्त नहीं हो जाते हैं एक तथा सर्वभूत अंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इसी प्रकार के सर्वभूत अंतरात्मा एक है लोक दुखे न न लिप्यते क्यों बाह्य तो लोक दुख से वो लिप्त नहीं हो जाता है वो उससे बाहर है उसका कोई संबंध नहीं है इसलिए जो वेदांत तो मार्ग में चलने वाले हैं कहते हैं उनको लोग को दुख से कोई मतलब नहीं रहता कहेंगे ठीक है ठीक है कहते जगत में इतना ये हो रहा है आप लोग चुपचाप बैठे हैं कहते हैं आप लोग जाइए जाइए सब करिए जो करना है सब कर दीजिए ये लोग का दुखे न न न लिप्यते लिपता तो नहीं होते हैं फिर भी वेदांति अर्थात वो वास्तविक कर हेतु को कृपा करने वाले तो अगर वेदांति समाधि में नहीं है और वास्तविक शरीर से स्थूल व्यवहार अधिक नहीं कर रहे हैं तभी उसके अंदर में जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो जगत का सबसे अधिक महान कल्याणकारी का है जैसे कहा जाएगा ना, एक जगह में बहुत एक बड़ा बर्फ खंड है जो लगे होंगे हिमालय में उत्तर ऊपर में जहाँ बर्फ होता है तो वो बर्फ वहाँ खाली विद्यमान है फिर भी हमको कैसे शीत अनुभव होता है इसी प्रकार की किसी महापुरुष जिनका चित्त ब्रह्माकार कारित तो हुआ है उनके पास जाएंगे आपका चित्त बंद हो जाएगा जैसे कहते हैं मोबाइल सब जो होते हैं ना एकदम हमेशा पे चें करते रहेंगे आप बहुत बड़ा है मैग्नेट के पास पहुंच जाएंगे तो क्यों सब बंद हो जाएंगे कुछ कार्य नहीं करेंगे इसी प्रकार की हम उच्च कोटि के महापुरुषों का दर्शन करने से हमको शांति होती है आनंद होता है क्यों होता है तो इसी प्रकार के कहते हैं वास्तविक उनके बुद्यम विद्यमानता उपस्थिति मात्र से महान लाभ होता है किंतु ये लोक दुख से वो विचलित तो नहीं हो जाते हैं वो अपना ये सब मिथ्या ये जानते रहते हैं <coughs> ऐसे हम लोग सुने हैं कहीं यमुना लाल बाजाज उनका नाम था गांधी जी का वो दक्षिण हस्त माने जाते थे वो गए थे रमन महर्षि जी का दर्शन के लिए आने का समय पूछे कि कोई संदेश है हम लेकर के पहुंचा देगा महात्मा जी के पास गांधी जी के पास तो वो बोले कि संदेश क्या है तो हृदय से बात होता है इसलिए इतना आवश्यक नहीं है तो बोले कि कुछ दो ठो बात और कह दीजिए ये जो स्वाधीनता संग्राम हो रहा है इसमें कुछ लाभ होगा तो महर्षि का मुंह से निकल गया हाँ हाँ आप लोग सब पानी बाल्टी ले करके खूब दौड़िए ये आग लगी हुई है आप लोग सब उसको बुझा दीजिए तो कह दिए इस प्रकार जब ज्ञानी अपने भूमिका में होते हैं उनको ये जगत का जो लगी हुई है अग्नि उसको कुछ मतलब नहीं रहता है आगे एको एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोती तमास् तमात्मस्थम ये नुपश्य धीरा स्म सुखम शाश्वतंग ने वो परमात्मा एक है सर्वत्र विद्यमान है व्यापक है स्वतंत्र है तो एक ही है अर्थात और कोई दूसरा हो जाने वाला वो भी नहीं है और बसी वसी अर्थात पूरा जगत इन्हीं के बश में है क्योंकि जितने सारे मिट्टी का पात्र होगा वो सब मिट्टी के बश में रहेंगे ना कहेंगे हम तो अब स्वतंत्र होकर के चलेंगे ये असंभव नहीं है अधिष्ठान जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला सब इसी का वश में है तो क्यों कहते हैं सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा यही है नियामक और वो परमात्मा एक रूपम बहुधा यह करोति वो है एक रूप और एक रूप नाना रूप हो जाता है ये अन्य अन्य श्रुति में भी आता है स ऐक्षत बहुश्याम प्रजा ये सो अकामयत तै तो तिर में इस प्रकार है स्व अकामयत बहुश्याम प्रजायेय बहुश्याम ये श्याम ये कौन सा पुरुष का है उत्तम पुरुष प्रजाए ये ये भी उत्तम पुरुष का है तो परमात्मा वो चिंतन किए अकामय इस प्रकार की इच्छा किए मैं ही जन्म हो जाऊं तो मैं ही नाना रूप हो जाऊँ कहते हैं कि एकम रूपम बहुधा यह करोती वे स्वयं ही हो जाते हैं और स्वयं हो जाते हैं कहते हैं और कोई उनका आयास नहीं जरूरत होता है तम तो आत्मस्थं ये अनुप्यंती धीरा तेम शाश्वतम सुखम न इतरेशा वही जो परमात्मा जगत का अधिष्ठान है वही आत्मस्थम आत्मस्तम हृदया काश बुद्धि में वही अनुभव होते हैं ब्रह्माकार वृत्ति होने से कौन अनुभव करेगा कहते हैं धीरा धीरा अर्थात ये विवेक सम्पन्न वैराग्य है चित्त शुद्ध है तब अनुभव करते हैं और इस आत्मतत्व तो स्वरूप का अनुभव होने से जब जगत कल्पित तो हो जाता है फिर शांत रहते हैं न इतर ऐसा जगत में सत्यत्व तो बुद्धि है विषय के पीछे चलने वाला उनको ये शांति नहीं होगी बाह्य विषय में आसक्ति रहता है तो मन में चांचल्य और प्राप्त नहीं हुआ तो फिर ये दुख होगा और क्रोध होगा तो जिनको किंतु स्वरूप में ही प्रेम है स्वरूप में ही एकमात्र रमण है तो उनको फिर और शांति नित्य शांति निो नि चेतनचेतना एको बहूना यो विदधाति तमात्मस्थं काम पश्यन्ति ये नुप्यती धी। धीरास्तेषा शांति नित्यः नित सारे ये जो अनित्य पदार्थ दिखते हैं अनित्य पदार्थ में यही नित्य है परिवर्तनशील ये जगत में वही अपरिवर्तन रूपेण सच्चिदानंद आनंद वो तो अपरिवर्तनीय है और नाम रूप ये परिवर्तन होने वाले होंगे ये सब विकार है ये गीता मेहनत त्रयोदश अध्याय में सामेशु भूतेसुति परमेश्वर विनश्यस्व विनश्यम यह पश्यति सश्यति तो यही बात कह रहे हैं ये सब अनित्य पदार्थ ये जो विनाशशील पदार्थ उसमें अविनाशी वही और समम समम अर्थात एक रूपेण सर्वत्र वही ब्रह्म विद्यमान है और चेतनशेतनाम जो चेतन पदार्थ दिखते हैं उनके ये जो चेतित्री धर्म है तो चेतन पदार्थ कहते हैं स्थावर से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत ये सब में जो चेतना अ दिखता है वो क्या है कहते हैं वो परमात्मा का ही सामर्थ्य है गीता का त्रयोदश अध्याय में जहाँ चेतना धृति सुखम दुखम भूमिरा पोवा महाभूता बुद्धि नहीं महा च इंद्रिया दसैक च पंच चेन्द्रिय गोचरा आगे इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातस चेतना धृति चेतना अर्थात चिदाभास तो, वो सारे चेतन हम जड़ चेतन का विवाह करते हैं क्या ये चिद को लेकर के जड़ चेतन का विवाह करते हैं चिदाभास को लेकर के करते हैं तो जिसमें चिदाभास दिखता है हम उसको चेतन कहते हैं तो चेतन का ये चेतन तो ये चिदाभास ये किसका देन है कहते हैं चिद का ही इसको कहते हैं कि चेतन है चेतना नाम जो चेतन सब दिखते हैं चिदाभास वाले दिखते हैं उनका ये चिदाभाष या आवास किसका है कहते हैं वो ब्रह्म का ही है जैसे कहते हैं कहते हैं अयो दहती तो ये जलम दहती कह देते हैं तो वो जो दहन हो गया जल से जल गया अथवा लोहा से जल गया ये वास्तविक जला कौन वहाँ अग्नि इसी प्रकार की जो सब चेतन दिखते हैं वह चेतन में वास्तविक चिद्रूप कहते हैं वही परमात्मा का ही है अरे एको बहुनाम यो विदधाति कामान काम काम तो कुछ अपना कर्म किया है उससे प्राप्त होता है और कहीं अनुग्रह से भी प्राप्त होता है नची कहता तीन दिन उपवास से खड़े रहे तीन बर मिल गया अरे यमराज जी प्रसन्न होकर के और एक बर दे दिए उसको कहते अनुग्रह से भी प्राप्त हो जाता है तो यो विदधाती जो देता है बहु एक होकर के भी सभी प्राणियों का कर्मफल जो देते हैं तो बहु यो विदधाति अर्थात तो अनायास देते हैं परमात्मा को कोई आयास करना नहीं पड़ता है तम उस परमात्मा को आत्मस्तम बुद्धिस्तम ब्रह्माकार वृत्ति में ये अनुपस्य धीरा जो विवेकी वैराग्य सम्पन्न मुमुक्षु वो इसको अनुपष्यंती अनुभव करते हैं वो शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं आत्मानुभव होने से उसी में ही फिर रमन मन उसी में लगा रहेगा अशांति होने का कारण नहीं है अशांति का जहाँ निमित्त भी दिखेगा तो वो अपने अर्थात स्वरूप में वो फिसल जाएंगे। बहुत गर्मी होने से जिसका मान लीजिए कि, कि किसी का एक एयर कंडीशन रूम है अरे बहुत गर्मी हुआ वो क्या करेगा उसी के अंदर में चला जाएगा इसी प्रकार की तो ज्ञानी ये संसार को देखेगा तो कहेगा ओह ये बहुत हो गया चलो अपना स्वरूप में शांति उनका शास्वती तो फिर उनको अरे दुख नहीं है तदे तद इति मनंते निर्देश्यंग परम अंग सुखम कथम नु भाति विभाति तद इति अनिर्देश परम सुखम मनन्ते तो वो जो अनिर्देश्य उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है तो अव्यवहार्य वहाँ अनिर्देश्य अभ्यपदेश्य है तो इसका व्यपदेश नहीं किया जा सकता है निर्देश नहीं किया जा सकता है क्यों कहते हैं शब्द का शब्द के द्वारा आप निर्देश करेंगे शरीर के कुछ अंग के द्वारा निर्देश करेंगे ये पदार्थ ही ऐसा नहीं है इसलिए अनिर्देश्य परमम सुखम वो परम अर्थात जो हमको विशेष सुख होता है बुद्धि से तो कोई मनोवृत्ति होकर के वो नहीं है इस प्रकार की इसलिए परमम सुखम कहा गया निरतिशय ये जो मनोवृत्ति होकर के जो प्रिय मोद प्रमोदाकार ये सब सुखाकार वृत्ति कहते हैं ये इसका उत्पत्ति होती है और नाश भी हो जाएगा इसलिए वो सब परम नहीं है ये तो सब सातिशय भी होते हैं और नासवान भी होते हैं तो परमम सुखम जो वास्तव स्वरूप स्वरूप है तो उसको तद मंते कहने से परोक्ष्य और एतद कहने से समीपतरवर्ति इदमस्तु सन्निृष्टे चैतदो रूपम आगे अदसस्तु विप्रकृष्टे तदि परोक्षे विजानी याथ तो कह कर के परोक्ष कहते हैं अज्ञानी के लिए वो आत्मतत्व तो परोक्ष है कहाँ हमको तो अनुभव नहीं हो रहा है और ज्ञानी के लिए एतद एतद का अर्थ समीप तरवर्तिदम कहने से कहते हैं इदम पुष्पम अथवा नहीं तो कहा जाएगा कि यम घटिका सामने में दिख रही है कहेंगे अयम सूर्य सूर्य भगवान दिख रहे हैं कहते हैं। दूर से पर्वतः दूर में है तो उसको इदम शब्द से कहेगा किंतु कहेंगे कि ए पुष्पम जहाँ आप बिल्कुल एकदम समीपत तरह वर्ती स्पर्श करके कहेंगे इसी प्रकार के ज्ञानियों के लिए समीप तरव तो हम ही तो है मन अंत्य अज्ञानी इसको परोक्ष मानते हैं ज्ञानी इसको अपना प्रत्यक्ष मानते हैं स्वरूप ही मानते हैं अभी यहाँ मुमुक्षु कहता है कथम नु तद बीजानिया बीजानिया का कर्ता कौन होगा अहम अहम कथम नू बिजानिया मैं किससे इसको अनुभव करूं कोई लोग इसको परोक्ष कहते हैं कोई प्रत्यक्ष कहते हैं हम कैसे इसको अनुभव करें कि मोह भाति वो ब्रह्म क्या तत्व तो भान होता है और विभाति वा विभाति अर्थात तो अपरोक्ष रूपेण अनुभव होता है क्या अथवा नहीं होता है ये संशय होता है क्यों कुछ लोग कहते हैं परोक्ष कुछ लोग कहते हैं अपरोक्ष है तो क्या ये वास्तव इसे तत्व तो पदार्थ है भान होता है क्या और इसका अप्रोक्ष भी होता है क्या किसी को प्रश्न करने से आगे श्रुति उत्तर दे रहे हैं यमराज्य न तूर्यो भाति न चंद्र तारकंग ने माँ विद्युत भांति कुतू यम अग्नि तमेव भांत अनुभाति सर्व तस्ा सर्विद विभाति यह मंत्र इतना महत्वपूर्ण है ये हम लोग जो दस उपनिषद अच्छा बारह में आएगा यह तो मुंडक में भी है और श्वेता सूत्र में भी है तो बिल्कुल यही मंत्र तीन उपनिषद में है तत्र अर्थात तस्मिन ब्राह्मणी उस विषय सप्तमी है उस ब्रह्म विषय में सूर्यो न भाति तो सूर्य ये जो पदार्थ दिखते हैं पर्वतन नदी वृक्ष इत्यादि ये सब प्रकाश कर देता है अर्थात तो पर्वत विषय में सूर्यो भाति अर्थात सूर्य पर्वतंग प्रकाशयति सूर्य पर्वतों को प्रकाश कर देते हैं तो किंतु कहते हैं कि ब्रह्म विषय में सूर्यो न भाति अर्थात तो सूर्यो ब्रह्म न प्रकाशयति ब्रह्म को प्रकाश नहीं करेगा सूर्य न, न चंद्र तारकम ये सब चंद्र तारा इत्यादि ये भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करेंगे नेमा विद्युत इमा विद्युत ये विद्युत भी विद्युत बहुवचन कहा गया ये विद्युत सब भी ये भी वो आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं और कुतो अयम अग्नि ये जितने सारे कहा गया सूर्य चंद्र तारक तारा और विद्युत ये सब दिव्य ये सब दिवलोक में होने वाले इनको सब दिव्य माना जाता है और जब दिव्य ये सब प्रकाश यह आत्मतत्व तो को प्रकाशन नहीं कर पाते हैं कुतोहयम अग्नि अग्निता तो भौम कहते हैं भूमि में होने वाला ये कहाँ प्रकाश करेगा तात्पर्य है कि ये जो सब पदार्थों को हम जान लेते हैं वो सब पदार्थ हमारा स्वरूप को प्रकाशन नहीं करेगा जो दृश्य है वो दृष्टा को प्रकाशित नहीं करेगा तम एवं भांतम फिर जानने का उपाय क्या है कहते हैं तम एवं भांतम अनुभाति सर्व तम परमात्मा नम ये सब द्वितीय हो गया क्योंकि अनु का प्रयोग में लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्साशु प्रतिपरी प्रति अनु ये लक्षण इथम भूताख्यान भाग इस अर्थ में इनको क्या संज्ञा हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा और कर्म प्रवचनीय द्वितीय तो द्वितीय हो गया तम भानतम यहां अनु अनु अर्थात यहाँ लक्षण अर्थ में अनुव्यवहार हुआ ये जो सर्वभान होते हैं वो परमात्मा का भान होने के बाद ही ये सब भान होते हैं आप सुसुप्ति में है वो जगत को देखेंगे जगत का भान होगा नहीं होगा प्रथम सुसुप्ति से बाहर आएंगे आपको अनुभव होगा अहम ये परमात्मा का भान आरंभ हुआ तो परमात्मा का भान हुआ तभी अहम हुआ फिर आगे आपको इंद्रियों का अनुभव शरीर का अनुभव बुद्धि आगे आएगी इंद्रिय शरीर आएंगे फिर बाकी बाहर पदार्थ का अनुभव करेंगे तो परमात्मा प्रथमे अहम रूपेण भान होंगे तो आगे जा कर के तम एवं भान वो परमात्मा पहले भान हो फिर आगे तस् भाषा एकदम सर्वम विभाती यह जगत जो भान हो रहा है वो परमात्मा का भान होने के बाद ही होगा तो ये सब जो जगत भान हो रहा है कहते हैं यही प्रमाण है कि यह परमात्मा ही है उन्हीं का भान से ये सब भान हो रहा है इस प्रकार की पंचम बलि भी पूरा हुआ आगे उसी परमात्मा का निर्धारण के लिए और कहते हैं ये के न्याय कहते हैं शास्त्र में तुलावधारणे न मूलावधारणम तुला रुई अगर कहीं ये जो तुला कहीं अगर उड़ता है आकाश में उड़ता है तो हमको निश्चय होगा कि कहीं नज़दीक में सालमली वृक्ष है अथवा कपास का है कपास का भी ऐसे शायद उड़ेगा नहीं किंतु सालमली का और ये जो होता है ना शिव को चढ़ाते हैं और क ये भी उड़ता है तो जब हम कहीं दूर में ये देखते हैं कहीं पड़ा हुआ देखते हैं तो निश्चय कर लेते हैं ये वृक्ष कहीं ना कहीं नज़दीक में है कार्य को देख करके कारणों का निर्णय होता है इसी प्रकार की यहाँ अभी दिखा रहे हैं ये जो संसार दिख रहा है ये कार्य है इसका कोई कारण है वो कारण कौन है कहते हैं वही ब्रह्म है इसको बता रहे हैं ये तो ये भी गया है गीता में और इसको तो हम लोग प्रतिदिन उच्चारण करते हैं ऊर्धमूल वाक्साख ये सो तदेव शुक्रंग तद्द्रह्म तदेव अमृत मुच्यते तस्का है हा सर्वे तदुनाती कशन ए तदित ये गीताजी में ये श्लोक है ऊर्धमूल मधशाखा अस्वत्थ प्राहुरव्यं छंद पणानी वेद मंत्र गए मंत्रगुम हे उधर ऊर्धमूल अवाक्शाख कौन है ये सो अस्वत्थ अस्वत्थ वृक्ष अस्वत्थ किऊँ सो नषति अस्वत्थ स्व इति स्वत्थ न तिष्ठति इति अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष तो यह अर्थात ये संसार को अश्वत्थ वृक्ष कह दिया गया ऊर्ध मूल ऊर्ध्व अर्थात परमात्मा इस संसार वृक्ष का मूल होते हैं बहुबरी समाज से अवाक साख यह जो संसार है वृक्ष है उस संसार और वृक्ष का मूलत ऊपर है और शाखा सब नीचे है ये शाखा सब कौन है कहते हैं ये जो स्वर्ग और नरक ये सब जो भूलोक हो ये सब इसका शाखा हो गए। ये सब शाखा नीचे है ब्रह्म ऊपर है ऊपर अर्थात कोई दैसी नहीं सोचना है ये सब शास्त्र पढ़ पढ़ करके हमारे बुद्धि हो जाता है ऊपर वाला कह देते है ना जैसे परमात्मा कहीं ऊपर में है तो ऊर्ध मूल उर्ध्व अर्थात श्रेष्ठ निरतिशय अब शाखा ये सब जो शाखा है वो सब निकृष्ट है वो सब नाशवान है और वो नित्य पदार्थ है ये सो ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष तो वृक्ष क्यों कहा जाता है अश्वत्थ के वृक्ष भी है तो ये संसार को वृक्ष क्यों कहा जाता है वृक्ष में धातु क्या है वो वृक्ष छेदन अर्थात ये संसार और वृक्ष ये भी छेदन योग्य है इसको भी छेदन करना है इसलिए संसार को वृक्ष कहा गया और ये संसार यहाँ तो भगवान भाष्यकर इसके ऊपर पूरा एकदम दो पृष्ठा संसार के बारे में लिखे हैं हमको इसका कहते ना कण कण जान लेना चाहिए इसकी कैसी रूप है हम दो शब्द इसमें पढ़ लेते हैं अविच्छिन्न जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक वाश इसको प्रथम कहते हैं जन्म जरा मरण शोक अनर्थ इसका कोई विच्छेद नहीं होता है यही संसार है चलता रहेगा और द्वितीय कहते हैं तो कहते हैं ठीक है इस प्रकार की है किंतु हम तो अपना स्थिति बनाए रखें है। कहते हैं प्रतिक्षण अन्य था स्वभाव कल सोने का समय में सब ठीक था उठने का समय देखता है अच्छा पेट में दर्द हो रहा है कहते हैं प्रतीक्षण अन्यथा स्वभाव और माया मरीची उदक गंधर्व नगर आदि आदिवत माया मरीची ना माया मरीची उदक गंधर्व नगर इसमें से कौन सत्य है कोई नहीं है ये सब इसी प्रकार के दृष्ट नष्ट स्वभाव ये अर्थात देखते देखते ये नाश हो जाएगा ये संसार में कभी आस्था रखना नहीं है इसी प्रकार की तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उचित इसको सनातन कहा गया अर्थात ज्ञान नहीं होने से इसका नाश नहीं होगा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म यह जो संसार का मूल है वही शुक्र है शुद्ध है शुभ्र है अविद्यात है वही ब्रह्म है तदेव अमृतम क्योंकि अविद्या काम कर्म इसी से जन्म मृत्यु और अविद्या का संबंध ही नहीं है तो इसलिए अमृतम और इसी ब्रह्म में भू रादि सारे लोग ये आश्रित है सभी इसमें कल्पित यदि स्में कल यद किंच जगतसर्व प्राणतिश्रिता महद्रमुत्त येतद विदुरामृता किंचद जगत सर्व प्राणे एजति एजतिश्रिता प्राणे प्राणशब्द का ब्रह्मा परमात्मा लेना है प्राण शब्द से परमात्मा ही लेना है ब्रह्मसूत्र में व्यास जी कहते हैं अतएव प्राण वो परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद वो विद्यमान होने पर ही ये तत्त इदम जगत सर्व एजति एजती अर्थात इसमें कुछ कंपन अर्थात कुछ भी व्यापार कुछ बिक्रिया हो रही है तो उसी अर्थात परमात्मा का विद्यमानता से ही और निश्रितम निश्रितम अर्थात उसी परमात्मा से ये जगत निश्रितम निर्गतम सृष्ट हुआ है अर्थात उत्पत्ति भी उसी से होता है और स्थिति काल में भी उसी परमात्मा में ही है महद्भयम वज्र उद्यतम यह जो परमात्मा महद महद और भय भी है भय अर्थात विभेदी अस्मा जिससे भय होता है उसको भय शब्द से कहा जाता है यहाँ अपादान में आ, विभेति अस्मा दीय सूत्र भी है भयाथान भीती हेतु इस भय हेतु भीतरार्था भय हेतु इस प्रकार के सूत्र हैं तो जिस हेतु से भय होता है तो उसको भय शब्द से कह दिया गया पंचम विभक्ति होता है महद्व परमात्मा महान है व्यापक है निरतिशय है और भय का हेतु है हम लोग पहले देखे थे भयादशयाग्निस्थपति उनके विद्यमानता से ही बाकी सब ठीक ठीक चलता है और उसे भय क्यों है कहते हैं कि वज्रम उद्यतः अर्थात वो परमात्मा ऐसे है जैसे हाथ में वज्र उठाकर के रखे हैं मालिक अगर हाथ में अस्त्र लेकर के खड़ा है जैसे वृत्तीय सेवक लोग सब अपने प्रवृत्ति ठीक ठीक करते हैं इसी प्रकार की जो लोकपाल होते हैं वो अपने कर्तव्य ठीक ठीक करते हैं क्यों कहते हैं परमात्मा उन्हीं का भय से भय से अर्थात वो जानते हैं अपना वो कर्तव्य अच्छा यह एतद विदु जो परमात्मा का इस प्रकार के सत्ता को अनुभव कर लेते हैं कहते हैं अमृताते ते भगवंती क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं और फिर यह अविद्या काम कर्म का संबंध ही नहीं है तो मृत्यु नहीं है भयादसाग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुस् मृत्युर्धावती पंचम अशात अग्निस्तपति सूर्यः भयात तपति भयाद्र वायु मृत्यु भी चलते हैं ये बृहदारण्य के उप निषद में विचार आता है अगर दूसरे वर्ण अर्थात जो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र इसमें से अगर ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र अगर ये अपना मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तब क्षेत्रिय उनका शासन करेगा तभी क्यों कि हैं का वही कार्य है कि सबको अपना मर्यादा में रखेगा और ये क्षत्रिय अगर अपना मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसको कौन फिर अनुशासन करेगा कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रम कौन है धर्म तो धर्म ही क्षेत्रियो मार्ग में रखेगा अनुशासन में रखेगा तो वो धर्म क्या है कहते हैं वो किसका नियम है जो धर्म कहते हैं वो किसका नियम कौन बनाया कहते हैं वो परमात्मा तो वो परमात्मा सभी का नियामक है जो ये लोकपाल सब है वो सब क्षेत्रीय स्थानीय है तो वो सबको कौन नियमन करेगा कहते हैं ये परमात्मा ही ये सब का नियमन करेंगे यहाँ ये सब लोकपाल अग्नि यह सूर्य या, या इंद्र वायु यम ये सब लोक के रक्षा करने वाले पालन करने वाले वो सब वही परमात्मा से ही नियमित होते हैं आगे श्रुति खेद अर्थात दुख मिश्रित क्या कहते हैं आक्रोश दिखाती है इसको तो अनुभव कर ही लेना है यह चेद अशकद बोधुम प्राक शरीर से विश्रस ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरवाय कल्पते य चेद यर्थात अस् शरी जीवन एव जीते हुए इस शरीर में रहते हुए बोधुम अशकद लंका रूप है अगर जान लिया समर्थ हो गया जानने के लिए प्राक शरीर से अर्थात शरीर गिर जाने से पहले शरीर से शरीर छूट जाने से पहले अगर इसको जान लिया तो मुक्त हो गया जीवन मुक्त हो गया प्रारब्ध पूर्ण होने से विदेह मुक्त हो जाएगा किंतु अगर ऐसा नहीं कर पाया तो अगर इसका बोध नहीं हुआ अनवबोध अज्ञान रहा तो ततः स्वगेशु लोकेशु शरीर तवाय कल्पते स्वर्गेशु अर्थात सृष्टिशु आगे आगे जो सब सृष्टि होगा सब भूरादि लोक अपना कर्म उपासना के अनुसार उस उस लोक में शरीरत्वाय कल्पते कल्पते अर्थात तो समर्थो भवती उसके सामर्थ्य आ जाएगा क्या कहते हैं शरीर प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाएगा श्रुति ये बात कहते हैं हमको अगर यहाँ अनुभव नहीं कर पाया और इसलिए अर्थात तो हम लोग जो कहते हैं ना घर द्वारा छोड़ दिए वस्त्र भी बदल लिए साधु बन गए तो केवल परमात्मा चिंतन करके उनको प्राप्त करने के लिए ही हम बने हैं अगर हम नहीं कर पाएंगे गृहस्थ परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाए कोई बात नहीं उनका कोई निंदा नहीं है उनकी दुर्गति नहीं हो जाएगी किंतु साधु हुआ अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाया तो महान हानि किंतु निष्ठावान होकर के इसमें लगा है वैरागपूर्ण जीवन जी करके अपरिग्रह पूर्वक वेदांत श्रवण में लगा है किंतु किसी प्रतिबंधक के चलते ज्ञान नहीं हुआ तो, तो फिर ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा ज्ञान न मुचते भिक्षुस तपसा स्वर्गम आप ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा नहीं तो स्वर्गम ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा अगर निष्ठावान होकर के साधु वेदांत श्रवण में नहीं लगा तो निश्चित रूप से परिग्रह करेगा प्रपंच करेगा तो फिर कहते हैं नरकम विषय संगात त्रयो मार्ग तपस्वीन साधुओं का तीन मार्ग है फिर नरक प्राप्त होगा दुर्गति हो, हो जाएगी इसलिए हम लोगों तो महान अर्थात सतर्कता के साथ जीवन चलना है प्रतिदिन विचार करना है हमसे कुछ भी विषय ये सब ग्रहण हो जाते हैं क्या अगर होगा तो फिर नरकम विषय संगात प्रतिदिन विचार करना है श्रुति कहती है ततः स्वर्गेशु लोकेश शरीरत्व हमको तो वही शरीर मिलेगा यथाकर्म साधु हो कर के जो कर्म करना चाहिए ये आराम कह करके अगर हम गृहस्थों का कुछ कर्म करने लग जाएं विषय इत्यादि ग्रहण करना कहते क्यों कहते हैं आसान है तो आसान है तो ये हमारे लिए विधान नहीं है ना तो अगर वो कर्म करने लगेंगे कहते हैं न वो दुर्गति होगी तो इसलिए श्रुति हमको चेता देती है कि हित ही अपना तो करना चाहिए दर्शन जैसे होगा ही परमात्मा का उसी में ही महान उद्यम करना चाहिए और कहते हैं यह चेद अशकत बौद्धुम इसी लोक में मनुष्य शरीर में ही करना चाहिए कहते हैं अन्य लोग प्राप्त कर लेंगे स्वर्ग लोग पितृ लोग को प्राप्त कर लेंगे वहां हो जाएगा कहते हैं वहाँ तो महान कठिन वहाँ होता भी नहीं है ब्रह्म में हो सकता है किंतु तो ब्रह्म लोक प्राप्त करना महान कठिन है आगे कहेंगे यथा दर्शे तथा तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरिव दृश ददृश्य तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्म यथा आदर्शे तथा आत्मनि आत्मनि अंतःकरणे जैसे दर्पण में मुख को स्पष्ट देखता है इसी प्रकार की इस आत्मतत्व तो अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति हो करके ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा यह लोक में ही हो पाएगा अंतकरण में और पितृलोक में कहते हैं हम कर्म करेंगे इष्ट पुरतः दत्त कर्म करेंगे पितृलोक प्राप्त करेंगे थोड़ा भोग करेंगे आगे हो जाएगा कहते हैं, नहीं होगा पितृलोक में कैसे आत्मतत्व का अनुभव होगा कहते हैं यथा स्वप्ने स्वप्न में स्वप्न तो दीर्घ काल रहता है तक्षण स्थायी दृढ़ नहीं होगा और अदृढ़ भी स्वप्न उठ करके हम कहते हैं वास्तव है कहते वो नहीं है मित्या है पितृलोक में आत्म तत्व तो का अनुभव भी हो सकता है किंतु ऐसे ही होगा जैसे स्वप्न में क्षण भर के लिए होगा और वो दृढ़ भी नहीं होगा और गंधर्व लोक में कहते हैं तो तथा गंधर्व लोक यथा अपसु परिदृश्य अपसु व परिदृश्य थे जैसा जल में आप जल के सामने खड़े हैं आपका प्रतिबिंब तो ऐसे ही स्पष्ट दिखेगा जैसे दर्पण के सामने है नहीं दिखेगा अर्थात अविविक्त अवय सब इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा अस्पष्ट दिखेगा तो गंधर्व लोक में भी इसी प्रकार के आत्मा का ज्ञान वहाँ भी होगा किंतु स्पष्ट नहीं होगा अर्थात संशय विपरीत ये सब दूर नहीं होगा और ब्रह्म लोक कितने कहते हैं छाया तपयरिव तो आत्मा अनात्मा का विवेचन छाया और आतप आतप प्रकाश प्रकाश अंधकार कितना परस्पर से बिल्कुल स्पष्ट है तब तो ब्रह्मलोक में आत्मज्ञान भी इतना स्पष्ट होगा हम तो शुद्ध चैतन्य असंगकूटस्थ कुटस्थ है बाकी ये तो सब अनात्मा पदार्थ है उतना स्पष्ट वहाँ ब्रह्मलोक में होगा तब तो हम अभी क्या सोचेंगे यह लोक में क्यों चेष्टा करना है ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे कहते हैं स्वच दुष्प्राप है ऐसे भाष्यकार बार बार कर रहे हैं ब्रह्म तो महान उपासना का फल है ये सामान्य नहीं बहुत उपासना करना पड़ेगा और बृहदारण्य को उपनिषद में इसका बाघ बहुत विचार दिखाते हैं खाली एक आदमी उद्यम नहीं करता ब्राह्मण के लिए बहुत लोग करते हैं और जिसका उपासना बलवत होगा वही प्राप्त कर पाएगा बाकी रह जाएंगे इसलिए यह लोक में महान यत्न कर्तव्य है करना चाहिए इंद्रिया पृथक भाव उदयास्तम चत पृथग उत्पाद्यम मत्वाधीरो नोचती इंद्रिया पृथग उत्पाद्यम यृथ भाव उदयास्तम मधीरो न सोचति इंद्रिया ये स जो इंद्रिय यह सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं कहते हैं अपचीकृत पंचमहाभूत से अपचीकृत पंचमहाभूत कहाँ से आए आत्मा से ही उत्पन्न हुए कहते इंद्रियाण पृथक उत्पद्य तो वही आत्मा से इनको इनकी उत्पत्ति हुई है किंतु पृथक स्वभाव वाले होकर के दिख रहे हैं पृथक उत्पद्य भिन्न स्वभाव वाले होकर के आत्मा से विलक्षण हो कर के ये दिख रहे हैं यद पृथक भावम इंद्रिय पृथक स्वभाव से उत्पन्न होकर के पृथक रूपेण अभी अनुभव भी हो रहे हैं आत्मा विलक्षणत्व न अनुभव हो रहे हैं अनात्मत्वेन अनुभव हो रहे हैं और इनका उदय और अस्तमय इनका उदय होता है इंद्रिय जब सुसुप्ति में जाते हैं ये लीन हो जाते हैं तो फिर जब जागृत में आते हैं ये उदय हो जाते हैं और जब सुसुप्ति में जाते हैं अस्तमय हो जाते हैं इंद्रियों का उदय और अस्त ये सबको जो जान लेता है किससे ये उत्पन्न होते हैं किस में लीन हो जाते हैं ये अधिष्ठानों को जो जान लेता है वो धीर अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान जिसको है न सोचती संसार को पुनः प्राप्त नहीं करता शो को उपलक्षित संसार संसार को पुनः प्राप्त नहीं करता आगे मंत्र पहले आया था पुनः दिखाते हैं इंद्रियभ्य परम मन मनसम उत्तम सत्वादि महान आत्मा महत्व व्यक्तम उत्तम इंद्रियभ्य परंग मन वहाँ अर्थ कहा गया है इंद्रियभ्य पराही अर्था कहा गया था यहाँ अर्थ नहीं कहें इंद्रिय से मन उत्तम है अर्थात इंद्रिय आरंभक अपचीकृत तन्मात्रा के अपेक्षा मन आरंभक तन्मात्रा सूक्ष्म है और मनस है सत्वम सत्वम बुद्धि मन से बुद्धि उत्तम है और सत्वादि महान आत्मा व्यष्टिबुद्धि से उत्तम कौन है समष्टि बुद्धि हिरण्य गर्भ ये महान आत्मा अरे हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति अव्यक्ता परुषो व्यापको लिंगा मुच्यते जंतुरमृत गव्यक्ता परष व्यापक आरो अलिंग अलिंग अर्थात तो सूक्ष्मशरीर बुद्धि इत्यादि उसके नहीं है वो सबसे वो भिन्न है अव्यक्त से वो श्रेष्ठ है परेष पुष और यम ज्ञातवा जिसको शास्त्र के आगम से आचार्य के उपदेश से ज्ञातवा जान करके जंतु मुच्यते मुक्त हो जाता है आत्मत्व आत्मत्वन अनुभव करके अमृतत्व ची फिर वो शरीर मन बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य नहीं होने से और मरण को प्राप्त नहीं करता तो अमरण धर्म हो जाता है इस आत्मतत्व तो इसका अनुभव कहाँ किया जाएगा तो कहते हैं न सदृश षतिपम से न चुषा पश्यति कश्चन हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्त ये तद्द भवन्ति न अस्य न अस्य परमात्मनः नमन इसका जो स्वरूप सदृशे नषति सदृश समूर्वक दृशधातुषे क्या प्रत्यय होने से दृश्य बनेगा तेदादि दु तेदादिशु दृशोनालोचने कहीं चाह क्या कहीं क्या बचेगा ओ दृष्य धातु से कय हो गया फिर पुगंत कि निषेध कर दिया इसलिए दृष्य धातु से कय होने से क्या बन जाएगा दृश्य किंतु क्या उपपद चाहिए तेद आदिशु तो यहाँ उप पद है सम तेद में आ जाएगा नहीं आएगा तो अन्य सभी होता है संदृश्य अर्थात यहाँ कर्मणी कहीं हुआ अर्थात जो चक्षु का जो विषय होते हैं जो दृश्य संदृश्य है ना अच्छा संदर्श प्रयोग अच्छा ठीक है हाँ कर्मणी अर्थात जो, जो दृश्य है परमात्मा का जो रूप है वो दृश्य में नहीं रहता है क्योंकि दृश्य अर्थात हमारा तो महत्व बुद्धि नाम रूप में ही हो जाता है सच्चिदानंद में बुद्धि नहीं जाता है इसलिए कहते हैं कि ये जो दृश्य पदार्थ है नाम रूप है उसमें वो नहीं अनुभव होगा क्योंकि नाम रूप तो सब इंद्रियों से ग्रहण होते हैं किंतु परमात्मा न चक्षुषा पश्यती कश्चन एनम ए नात्मा तत्व कश्चन कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देखेगा चक्षु उपलक्षण कोई इंद्रिय से इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा कैसे होगा कहते हैं हृदय मनीषा मनसा अभिक्लुप्त हृदय मनीषा समानाधिकरण मनीषा मनिट मनिट किसको कहते हैं बुद्धि मनस ई ईश इति मनीष कैसे थे मनीषी तो बुद्धिमान यहाँ मनीषा है ना मनीषा है अच्छा वो कैलाश वाला उपस्थित मनीषा कर दीजिए हृदय मनीषा तृतीय विभक्ति आगे कहते हैं फिर मनोसा मनोसा अर्थात बुद्धि की वृत्ति बुद्धि की वृत्ति में अभिव्यक्त होते हैं यह परमात्मा बुद्धि की कौन सा वृत्ति में यह परमात्मा का अनुभव हो जाएगा ब्रह्मा कर वृत्ति तो कहते हैं कि मनसा तो जब हमारी बुद्धि ब्रह्माकाराकारित तो होगी तभी तो अभिक्लिप्त तो, अभिव्यक्त तो हो जाएंगे ये परमात्मा ये तद जिनको ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो इसको अनुभव कर लिए ते अमृता भवंती तो ब्रह्माकार वृत्ति होने के लिए सर्वदा उद्यम उद्यम अर्थात विषयाकार न हो विषयाकार क्यों हो जाता है कहते हैं वासना है वैराग्य के अभाव इसलिए बैराग्य प्रतिदिन विचार करें शास्त्र आप विचार करेंगे इधर से घूम के बहरा उधर से घूम करके बहरा गया इसलिए प्रतिदिन विचार करना बहुत ज़रूरी है अगर वो नहीं होता है तो हम खाली शास्त्र पढ़ते हैं हमको ये सब परोक्ष ज्ञान हो जाता है तो फिर ये खाली अर्थात बुद्धि में हमारा आता है किंतु अनुभव में नहीं आता है उपाय बताती है श्रुति कृपा करके यदा पंच अवतिषंते ज्ञा मनसा सह बुद्धिश्चन विचेषाहु परमागति यदा पंच अवतिषंते पंच ज्ञानानि यदा मनसा सह अवतिष्ठन्ते पांच ज्ञान ज्ञान अर्थात ज्ञान का जो साधन है कितने ज्ञानेन्द्रिय हैं पाँच ज्ञानेन्द्रिय है कहते हैं जब हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिय अवतिषंते अवतिष्ठन्ते में क्या सूत्र लगेगा समव प्रया क्या पद कर दिया क्योंकि पद है अभी पद हुआ है यदा मनसा सह ये सब पांचो इंद्रिय इंद्रिय भी उपरमा हो जाएंगे विषय ग्रहण नहीं करेंगे और मन भी साथ में मन भी अर्थात स्थिर हो जाए जब मन भी स्थिर हो गया अर्थात हम इंद्रियों को ऊपर करवा दिए अ को उ में ली कर दिए अभी जिस समय में उ समय में मनो चलता है नहीं चलता है चलता है कहते मन भी स्थिर हो गया अभी उ को हम म में ली न कर दे केवल अहम अर्थात स्वरूप में वो स्थिर रहे अहमाकार हो जाए म में ली न करे ऐ भावना में रहे कहते मनसा सह यह सब इंद्रिय उपरम हो जाते बुद्धिश्चय न विचेष्टी बुद्धि अर्थात तो जो निश्चयात्मिका है वो भी कोई निश्चय न करे तब तम परमा गतिम आहु वही परमास्थिति है इंद्रिय मनो बुद्धि सब उपरम हो जाएंगे तो इंद्रिय मनो बुद्धि उपरम हो जाएंगे और चला गया जीव हाँ सुसुप्ति में वो भी नहीं होना चाहिए तो कहीं कहीं शब्द व्यवहार करते हैं जागृत सुसुप्ति अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि ये सब विषयाकार नहीं हो रहे हैं किंतु आप जागृत हैं जागृत सुसुप्ति समाधि शब्दों से भी कहा जाता है हमको जागृत रहना है नहीं तो ये जैसे ही हम इंद्रियों को परम करवाएंगे मन को थोड़ा बंद करवाएंगे संस्कार अगर सुसुप्ति का अधिक है वो चला जाएगा उसमें ये परम गुरु भगवान गौड़ कहते हैं लय संबोधय चित्तम विक्षेपम समयत पुनः सकसायम बीजानीयात समाप्तम न चालेत तो जैसे ही हम इसका सब नियमन करेंगे उपरमण करवाएंगे तो वो लय में चला जाएगा तो लय में गया तो चित्तम संबोधित इसको जगाए लय में नहीं जाना चाहिए और लय से अगर उठा दे कहते हैं विक्षिप्त तो हो जाएगा चलता रहेगा विषय में कहते हैं विक्षेपम हम पुनः उसको सम्मान करें ये सब में समय धैर्य ये लगता है सात्विकता बढ़ाना ये कोई रातारात कार्य नहीं है तो कहेंगे ठीक है इसको विषय से भी रोक दिए किंतु कसाय हो गया कसाय स्थिति उसको कहते हैं अंदर में कोई वासना पड़ी हुई है जो कि अपना कार्य करना चाहती है किंतु हम उसको मौका नहीं दे रहे हैं वो क्या करेगा मन को चलने भी देगा नहीं दृष्टांत तो देते हैं जो मगरमच्छ होते हैं वो पकड़ लेते हैं अगर जहाज को छोटा छोटा जहाज को वो चल नहीं पाएगा वो वासना इतना बलवत है कि वो मन को चलने ही नहीं देगा जैसा कहे ना बच्चों को खेलने का बहुत आदत है माँ कह दी बैठ कर के पढ़ो उसको तो खेलने का इच्छा है वो तो किताब लेकर के फिर पढ़ने लग जाएगा इसी प्रकार की स्थिति हो जाती है वो कसाय इसको भी जानना आवश्यक है नहीं तो हम उसको सोचेंगे कि अच्छा कोई विषय कार्यवृत्ति नहीं रहा बस किंतु कसाय से बाहर आ के उसको प्रफुल्लता आनंद अनुभव नहीं होगा वही अर्थात षाद जैसा रहेगा ये सबको जानना है बुद्धि भी चेष्टा नहीं करता किंतु हम आत्मा कार बुद्धि ब्रह्मा ब्रह्माकार हुआ है यही परमा गति ताम योग मनंते स्थिरा इंद्रियधारण अप्रमतस्तदावती योगो ही प्रभाप्यय ताथिरा इंद्रियधारणाम योगम इति मनते ये जो ऊपर मंत्र में कहा गया वो जब स्थिर इंद्रियों का सब उपरमण हो गया इसी को योग शब्द से कहा जाता है अर्थात अब चित्त ब्रह्माकार कारित तो हो गया और भेदभाव नहीं हुआ योग हो गया अर्थात तो अभेद भान हुआ तदा अप्रमत्त भवती जब चित्त ब्रह्माकार हो गया तब और प्रमाद करने का कोई और निमित्त भी है क्या तत् अप्रमत्व भवती अर्थात ये ब्रह्माकार होने से पहले अप्रमाद होना है प्राक काल में अप्रमाद प्रमाद करेगा तो वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी अथवा ये कहेंगे कि जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से वो तो कहाँ प्रमाद उस समय तो प्रवृत्ति ही कुछ नहीं है शांत महान आनंद में रहेगा अप्रमत्व भवती योग ही प्रभाप्य समाधि हो रही है तो योग की प्रभाव व्युत्थान हो गया विषयाकार हो गया तो अप्यय नाश हो गया अथवा अप्रमाद है तो समाधि हो सकता है और प्रमाद हुआ तो उसका अत्यय नाश हुआ इसलिए यहाँ मंत्र हमको कहते हैं कि ये प्रमाद रहित तो होना है तभी तो ये योग अर्थात यह जो बेष्टि सत्ता समष्टि सत्ता के साथ एक होगा नैवो वाचा न मनसा प्राप्त नैवो वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा अस्ती थी ब्रुवत अत्र कथंग इसके द्वारा श्रुति नास्तिकों का निंदा कर रहे हैं वाचा मनसा चक्षुषा प्राप्त नव शख्य ये सब वाचा वाक्यने से एक कौन सा इंद्रिय है कर्मेंद्रिय और चक्षु कहने से ज्ञानेन्द्रि और मन मन अर्थात तो असंस्कृत मन जो वैराग्य मुमुक्ष जिसमें दृढ़ नहीं है उसके द्वारा न शक्य प्राप्त इस आत्म तत्व तो का अनुभव नहीं कर पाएगा इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा इसलिए इंद्रियों को तो प्रथम नियंत्रण करना है मन विषय वासना रहित करना है तो ये मन को कैसे नियंत्रण करेंगे कहते हैं कि कोई एक सगुण सविशेष रूप का उपासना इत्यादि करे सभी सविशेष रूप परमात्मा का ही है अगर हमको पहले श्रद्धा हो विश्वास हो तभी तो हम करेंगे और जो नहीं करेगा चित्त एकाग्र नहीं होगा चित्त एकाग्र नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्ति कैसी होगी इसलिए मंत्र कहते हैं इति ब्रुवत जो परमात्मा है सगुण रूप को स्वीकार करके उपासना इत्यादि कुछ करता है वही आगे जा के निर्गुण तत्व का अनुभव कर पाएगा तो अस्थिति ब्रुवोत् अन्यत्र अन्यत्र अर्थात जो आस्तिक से भिन्न हो जाएगा वो कौन होगा नास्तिका कहते हैं कथम तद है, ये नास्तिक कैसा इसको अनुभव कर लेगा पहले पदार्थ है उसको स्वीकार करेगा विश्वास करेगा तभी चलेगा नीलकंठ भगवान दस किलोमीटर पहाड़ में जाने से दर्शन होंगे तो पहले मानेगा तभी तो चलेगा और मानेगा नहीं तो फिर कैसे दर्शन करेगा उनका इसलिए मंत्र आगे कहते हैं वही बात को अस्तिवलब्धस्पलब्धव्यवन चोभ अस्तिवलब्धस्वभा प्रसीदति अस्ति इति एव अस्तिपल्य तत्वन से अस्ति ये जो रूप यह उसी परमात्मा का ही उपाधिग्रस्त होकर के है ऐसे उपलब्धव्य इसका पहले उपासना करना है स्वीकार करना है श्रद्धा करना है तभी आगे तत्व भावे न तत्व भाव निरूपाधिक रूप प्रथमे है सोपाधिक रूप को स्वीकार करे तभी जा कर के निरूपाधिक रूप का अनुभव होगा जो सोपाधिक रूप को स्वीकार नहीं करेगा उसको चित्त में एकाग्रता आएगा नहीं तो कैसे अनुभव करेगा मंत्र इसको बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं अस्ति इति उपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्ध थी होगा तभी फिर परमात्मा का अनुभव करेगा अस्ति इति उपलब्ध से प्रथमे जो सोपाधिक रूप को श्रद्धा भक्ति के साथ स्वीकार करेगा उसी को ही तत्वभाव होगा ज्ञानी है और ये सगुणों को व्यावहारिक दृष्टि से भी खंडन कर देता है वो वास्तविक ज्ञानी नहीं होगा क्योंकि ज्ञानी तो हुए वो तो ये जो व्यावहारिक सत्ता में ये सगुण उपाधि को मान करके ही तो गया है वो कैसे खंडन कर देगा वो जानता है उपाय मतलब ये उपाय है इसको खंडन नहीं किया जा सकता है जहाँ सिद्धांत का विचार हो रहा है वो कहेगा कि यह व्यावहारिक सत्ता है यह कल्पित तो है चैतन्य में परमार्थ रूप में किंतु तो व्यावहारिक सत्ता को व्यावहारिक दृष्टि से निराकरण खंडन नहीं कर देगा यहाँ श्रुति हमको बताते हैं कि अस्ति है उपलब्ध व्य जो किया है उपलब्ध आगे निरा ये निरूपाधिकूप अनुभव होगा निरूपाधिकप अनुभव होने से आगे कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्य कामायेश्य ये हृदय श्रिता अथ ब्रह्म समस्नुते यदा अस्य हृदय श्रिता सर्वे काम प्रमुच्य जिस समय में इसका हृदय में आश्रित तो सारे काम मुक्त हो जाते हैं अर्थात निर्गत हो जाते हैं चले जाते हैं काम काम अर्थात इच्छा हृदय में काम्यंतः काम रहेगा न ना घं प्रत्यय वाला काम हृदय में विषय रहेगा ना इच्छा रहेगी विषय इच्छा, इच्छा रहेगी इसलिए कमु धातु से भाव में घए करेंगे हृदय में रखने के लिए ना कर्मणी घय करके हृदय में रखेंगे भाव, भाव, भाव इसलिए कर्मणी घए करके हृदय में नहीं रख पाएंगे वो तो सब बाहर में रहेंगे तो कामा हाँ कामा अर्थात ये जो इच्छा भाव में घए हुआ है जब हृदय में ये सब रहते हैं अज्ञान अवस्था में जब प्रमुच जब वो निकल जाएंगे हृदय में अर्थात हृदय बुद्धि मन मन ही ये काम का आश्रय है इसलिए वेदांत में वृदारण्य को उपनिषद कहते हैं काम है संकल्प है संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रधृति सर्व मन है वह श्रुति इसी को कहते हैं हृदय श्रिता हा। जो न्यायिक लोग कहते हैं कि ये सब काम हैं। जो इच्छा वो सब आत्मा में है कहते हैं अब श्रुति का विरोध कर रहे हैं अथवा मृत्यो अमृतो भवती जब सारे काम निकल गए कहते हैं मृत्यो अमृत हो गया परमात्मा का दर्शन होने से ये काम का संस्कार भी चला जाएगा रस, रसो रसोप्यश्य परम दृष्टि निवर्तते रस अर्थात संस्कार जब परमात्मा का अनुभव होगा उसका संस्कार भी चला जाएगा अत्र ब्रह्म समस्त ये जीवन मुक्त हो जाएगा अत्र इसी शरीर में रहते हुए फिर जीवन मुक्त हो जाएगा अत्र यही वो जैसे प्रदीपो कहते हैं कि ये, ये उसका तैल समाप्त हो जाने से जैसे वो बुझ जाता है इसी प्रकार की सारे कामना चले गए तो जलना प्रवृत्ति जलने के लिए क्या चाहिए कहते हैं तैल तैल क्या है वासना अच्छा वासना ही चले गए हैं तैल चला गया है तो प्रदीपो जैसे निर्वापित तो बुझ जाता है इसी प्रकार की आज यहाँ तक सहना बो सहना गुणक्तु सह वीर करवा वह तेजस्वीना बधीतमस्तुद्विषा वह ओ शाति शांति शांति शंकर शंकर तरायन शूत्र भगवान ईश्वर मुक्त